हाथ बढ़ाना पर न हाथ कार्यवाही आरम्भ होती है और मेरे सामने अनेक नाम हैं यहाँ पर सबसे पहले विषय का प्रवर्तन करेंगे श्री भंवर मलजीत सिंह जी मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वे अपना कार्य आरंभ करने कृपा करें पति जी बहनों और भाइयों, संगोष्ठी कार्यक्रम के आरंभ में ही मेरे मित्र लक्ष्मी जी जैन ने आपको सूचित किया था कि जब इस कार्यक्रम की योजना हमने बनाई तो ये तय किया कि हम में से कुछ लोग उन प्रश्नों का प्रवर्तन आपके सामने यहाँ करें जिन पर संगोष्ठियों के विचार विमर्श में से किसी निष्पत्ति पर हम पहुंचना चाहते जो नाटक है वहाँ ये तीन संगोष्ठियाँ अलग अलग होकर भी संगोहित हैं मिली हुई हैं क्योंकि नाटक एक ऐसी कृति है जो साहित्यकार की है अभिनेता की है निर्देशक की है और सबसे प्रमुख रूप में दर्शक की है और दर्शक के प्रवक्ता के रूप में समीक्षक की है मुझे बहुत बरसों पहले पढ़ा हुआ जॉनसन का वाक्य याद आता है जब उसने कहा था और आप जानते हैं जॉनसन अंग्रेजी साहित्य के विभिन्न अंगों के बड़े दिग्गज विद्वान थे उन्होंने कहा था के नाटक की रचना के नियमों का निर्देशक दर्शक होता है नाटक कैसे लिखा जाए कहा लिखा जाए किस विषय पर लिखा जाए इस सब का एक अप्रत्यक्ष रूप से नेता होता है वो दर्शक ये उसी तरह की बात है जैसे लेखक के संबंध में भी कहा गया है कि नाटक को लिखने वाला अभिनेता होता है ड्रामा इज रिटन वेन एक्ट ये प्रसिद्ध वाक्य है तो इस दर्शक के महत्व को दृश्य काव्य के संदर्भ में दर्शक के महत्व को आप जानते हैं हम इसके किसी दार्शनिक या साहित्यिक विश्लेषण की लंबी परंपरा में इस समय नहीं जाएंगे बहुत सी बातें आपने दर्शक के दृष्टिकोण से दर्शक के महत्व के बारे में आपने सुन चुके हैं आप इन पिछली दो संगोष्ठियों प्रश्न जो बहुत बड़ा प्रश्न रहा है और आज भी है वो ये है कि हमारे पास सचमुच नाटक की सफलता के लिए जैसा दर्शक समूह चाहिए वो है या नहीं और दर्शक की शिकायत रही है और है कि हमें जो नाटक चाहिए वो नाटक नहीं मिलते नाटककार कैसा रहा है मैं दर्शक को राजी तो कर सकता हूं पर मेरे पास रंगमंच नहीं तो ये बात मानकर चलना पड़ेगा कि वो जो नाटक लिखता है साहित्यकार वो किसी भी दूसरी साहित्यिक विधा की तरह ही स्वांत सुखाय रचना होती पर नाटक की विधा इस बात को स्वीकार कर लेती है विधा अपने आप में स्वीकार कर लेती है कि वो स्वांत सुखाय के साथ साथ उतना ही महत्व की उतनी ही महत्व की दृष्टि से परसुखाय भी होना चाहिए जो परसुखाय नहीं है वो स्वांत सुखाय साहित्य की रचना होकर रह सकता है लेकिन वो नाटक अगर है तो उसका उसकी दृश्यता प्रमुख होनी चाहिए और इसलिए दर्शक का महत्व भी स्वीकार करें तो यह भी स्वीकार करना होगा कि दर्शक जब प्रेक्षा में आकर बैठता है तब केवल वो व्यक्ति नहीं रह जाता वो एक समूह का अंग हो जाता है दर्शक समूह बन जाता है और आप जानते हैं साधारण मनोविज्ञान की बात है कि व्यक्ति की अनुभूति और चेतना जब सामूहिक रूप लेती है उसका गुणन जब उस रूप में विकसित होता है तो उसकी दृष्टि बदलती है हमको उस दृष्टि को संतोष देना होता है कल अलकाजी ने बात सही कही थी कि कॉमन मैन जो प्रेक्षक जो दर्शक है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और हम उसको यदि अपने अवदान से उसको संतोष दे सकते हैं और मैं फिर आपको याद दिलाऊं कि वो दर्शक युगबोध का भी एक परिदर्शक है जो युग बोध है जो सामाजिक बोध है कंटेम्परेनियस जो चीज है समकालिक स्थितियां हैं उनका वो एक साक्षात स्वरूप है इसलिए हमको उसे अपने नाटक के माध्यम से अभिनय के माध्यम से उसके उस हृदय तक पहुँचना होता है मुझे नाम स्मरण नहीं है पर पढ़ा है मैंने कहीं एक बड़े आलोचक ने कहा कि नाटककार केवल अपने हृदय का ही उद्घाटन नहीं करता किंतु दर्शक के हृदय का भी उद्घाटन करता है अपनी रचना में और यदि वो दर्शक के हृदय का उद्घाटन नहीं करता है तो उतने अंश में वो असफल होता है जो जो आपके हृदय में जो बातें चल रही है वो यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सूक्ष्म या स्थूल रूप में उभारता नहीं है तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता उसका असर नहीं होता उसकी प्रभविष्णुता गायब हो जाती हमने देखा कि अंधा युग वो पात्र हजारों वर्ष पहले के। वो पात्र जिनको जिस कथा में क्या क्या बातें रही होगी लेकिन अंधा युग बहुत यथेष्ट अर्थ में वो एक समकालिक रचना होगी हमारी समस्याएं उन पात्रों में से निकलती है उन पात्रों के वक्तव्यों में से उन पात्रों के सारी जो प्रकृति है उनकी प्रवृत्ति है उसमें से निकलती है। तो इसलिए आज प्रश्न मैं समझता हूं बहुत प्रश्न नहीं है दर्शक और समीक्षक की दृष्टि से किंतु लोग कहते हैं कि लोग देखना नहीं चाहते देखना इसलिए नहीं चाहते आखिर यही यही दर्शक समुदाय जो रात दिन सिनेमा में जाता है आखिर मनोविनोद के लिए जाता है कोई नाटककार ये कहे माफ करे मुझे कि हम जिस शिखर पर बैठे हैं वहां आप ऊंची नजर किए देखते रहिए कोई इसके लिए तैयार नहीं नाटककार को नाटक की विधा को सफल करने के लिए उस भूमि पर उतरना पड़ेगा जहां जनजीवन का प्रभाव बह रहा इसलिए समकालिक उसे होना है जनता के साथ उसकी अनुभूति और उसकी आवश्यकता और उसकी संभावनाओं के साथ चलना है और तब वो नाटककार सफल होता है वो कथा ले ले किसी भी युग की पात्र कैसे भी बना ले, लेकिन उन पात्रों उन कथा उन घटनाओं के संगोफन में दृष्टि समकालिक है दृष्टि जनजीवन की है दृष्टि दर्शक की है मैं मैं मैं ऐसा समझता हूं कि नाटक सब पात्रों की रचना करता है नाटककार अपने नाटक में किंतु तो दर्शक की रचना तो कर नहीं सकता वो उसके हाथ में नहीं है पात्रों को वो चला सकता है, से से एंट्रेंस, पर दर्शक अपने करते है एंट्रेंस करते हैं नहीं पसंद है निकल जाता है पसंद है बैठा जाता है हमको अनामिका में एक बार अनुभव हुआ और मुझे मुझे उस, उस घटना ने बहुत मेरे मन पर इम्पैक्ट किया सारा नाटक पढ़ दिया गया हो गया लोग बैठे ही रह गए कुछ नहीं है यह क्लाइमैक्स कैसा हुआ तो इसमें अवश्य नाटककार की या अभिनेता की या निर्देशक की कोई कमी कहीं पर है तो मूल प्रश्न ये है कि दो में से कौन सी बात सही है कि हिंदी नाटक के लिए आज दर्शक समुदाय जैसा होना चाहिए वो नहीं या वो है है और नाटक के पास नहीं आता है वो नहीं फटकता है तो दोष नाटककार का या अभिनेता का या निर्देशक का है इस प्रश्न पर हमको आ, मूल बात करनी है और दूसरी बात यह भी कि दर्शक गढ़ा जा सकता है क्या हमें ऐसा लगा है कि दोनों ही रूप हम इस दृष्टि से विचारणीय है एक ये कि हम रचना से और उसके अभिनय से दर्शक का विकास दर्शक का शिक्षण भी करते हैं हम उसको अंधा को समझने की दृष्टि भी देते हैं और यहां बहुत बड़ा काम बहुत बड़ा अवदान होता है समीक्षक दुर्भाग्य से क्षमा करेंगे डॉक्टर कि हिंदी के पास जो नाट्य आलोचक हैं, वो हिंदी नाट्य साहित्य के आलोचक हमारे जीवन में नाटक बह रहा है उसकी आलोचना बहुत कम होती है और ऐसे आलोचक साहित्य के बड़े से बड़े समालोचक समीक्षक और आलोचक और आचार्य शास्त्री सब हो सकते हैं किंतु वो नाटक की असली विधा के आलोचक नहीं होते वो जनता को दर्शक को पैदा नहीं करती उस दृष्टि से हमारे आज जो पत्रों के साथ जो संबंधित नाट्यालोचक हैं, ड्रामा क्रिटिक्स हैं वो इन दोनों पर दृष्टि रखते हैं और वो जहां नाट्यकार को एक निर्देश देते हैं दर्शक की दृष्टि से वहां नाट्यकार की तरफ से दर्शक को भी एक दृष्टिकोण देते हैं कि इसको इस रूप में समझो तो ये समीक्षक हमारा प्रवक्ता है हम दर्शक है तो ये दर्शक और समीक्षक और इस तरह के समीक्षक जो इन परंपराओं के बोझ से नहीं दबते वो सजग हैं सामयिक युगबोध के प्रति वे नाटक को समझते हैं नाटक की स्टोरी को समझते हैं अभिनय को समझते हैं और सबसे ज्यादा क्योंकि आखिर उसकी प्रयोजनीयता प्रयोज मनोविनोद के स्तर पर से उसके आधार पर से समाज के युगबोध की तरफ ले जाने वाली प्रवृत्ति होनी चाहिए हमारे सामने केवल यह समस्या है कि हमारा दर्शक कितना विकसित है? किस दिशा में वह और विकसित हो सकता है और इसमें उत्तरदायित्व नाट्यकार का आलोचक का, कितनी खामिया उसको कितना आगे बढ़ना है और हमारे नाट्यकार को दर्शक के दर्शक की पात्रता के महत्व को कितना समझना है यह दृष्टि यदि साफ होती है तो हमें लगता है कि आज जिन अभावों की जिन उपेक्षाओं की जिन अपेक्षाओं की हम चर्चा किया करते हैं उसमें अवश्य ही हमें सहारा मिलेगा हमें एक पथ मिलेगा और उस पर हम बढ़ सकेंगे क्योंकि जब तक हमने अनामिका में देखा हमें यह स्वीकार करने में कोई हर्थ नहीं है कि इतना सारा होते हुए भी दस वर्ष बहुत बड़ा समय नहीं होता किंतु तब भी आज मुझे लगता है कि हमने कोई एक दर्शक समाज तैयार कर लिया है पैदा कर लिया है इसका दावा हम नहीं कर आज भी हम यदि यह सोच लें कि केवल एक विज्ञापन निकल जाएगा और उससे हमारा हॉल भर जाएगा मैं समझता हूं ये हमारी कल्पना सच्ची नहीं है। हमें आज भी पुश करना पड़ता है क्यों क्योंकि एक दर्शक समाज तैयार नहीं हुआ है यह उत्तरदायित्व तो हमारे समीक्षकों का है जो दर्शक की बात को नाट्यकार तक पहुंचा दे और नाट्यकार की अपेक्षाओं को दर्शक तक पहुंचा दे ये मूल प्रश्न है इससे ज्यादा मैं आपके सामने अभी चर्चा वक्ताओं की सूची में छह नाम हैं। एक तो प्रधान वक्ता डॉक्टर सुरेश अवस्थी और प्रधान अतिथि श्री सी.सी. सी मेहता प्रधानता के नाते आधा घंटा का समय तो कम से कम इनको आप देंगे और चार वक्ता और हैं श्री बालकृष्ण राव श्री रेमचंद जैन और श्री एस पी चटर्जी और पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र तो इनको पंद्रह पंद्रह मिनट इनका लगाइए तो दो घंटा और मैं समझता हूँ कि बीस मिनट मुझे दे दीजिए इस तरह से ढाई घंटे का समय लगा करके और बारह बजे तक हम समाप्त करने का उपक्रम करेंगे उर्दू ने कुछ बड़ी उसमें हिंदी के साथ उसके विरोध रहे हों लेकिन कुछ बातें उर्दू ने बहुत अच्छी परम्पराएँ डाली हैं और एक परंपरा उर्दू मजलिश की यह है कि जो सबसे छोटा आदमी होता है सबसे सबसे पहले बोलता है। सभापति गोष्ठी का छोटा आदमी बेकार आदमी होता है इसलिए उर्दू की उस परंपरा के अनुसार सबसे पहले मैं अपना ही वक्तव्य आरंभ करता हूँ वैसे प्रधान वक्ता का भी यही आग्रह है कि पहले से कुछ मसाला मिल जाए तो फिर शुरू किया जाए <laughs> नाटक के त्रिकोण के तीर बिंदु हैं नाटककार निर्माता या सूत्रधार और प्रेक्षक अभिनेता का अंतर्भाव निर्माता में और समीक्षक का प्रेक्षक में हो जाता है इनमें नाटककार नाटक के संवेदी तत्व की सृष्टि करता है निर्माता उसका अभिव्यंजन या संप्रेषण करता है और प्रेक्षक उसका ग्रहण अथवा भोग करता है मेरे मन में त्रिक की कल्पना एक ऐसे त्रिकोण के रूप में आती है जिसका आधार बेस ऊपर है और शीर्ष बिंदु वर्तिक्स नीचे इस त्रिक में स्वभावतः नाटककार की स्थिति मूलवर्ती है और इसीलिए प्राथमिक भी ही। सूत्रधार संप्रेषण का माध्यम है जिसका अनिवार्य जिसका महत्व अनिवार्य है और प्रेक्षक इस संप्रेषण का लक्ष्य बिंदु है अभिनव ने इसी दृष्टि से कवि रस को बीज और सामाजिक रस को नाट्य का फल कहा है तदेवं मूल बीज स्थानीय कविगत्व रस तथा फलस्थानीय सामाजिक रसास्वादः भारतीय नाट्यशास्त्र में इनके सापेक्षिक महत्व के विषय में काफी चर्चा रही है आरंभ में सूत्रधार का महत्व अधिक था वास्तव में नाट्यकार वही था और नाट्यशास्त्र की रचना उसी को केंद्र मानकर की गई है भरत के वेचन से स्पष्ट है कि नाटक अर्थात शब्दार्थमयी नाट्य वस्तु संपूर्ण नाट्य योजना का एक अंग मात्र है और उसी के और उसी तर्क से नाटककार का स्थान संभरता सप्लायर का है नाटककार का स्थान संभरता सप्लायर का है निर्माता का नहीं निर्माता या नाट्यकार का ये गौरव भरत सूत्र के पहले दो व्याख्याताओं लोलट और शंकुक तक अक्षुण रहा लोलट का आरोपवाद और शंकुक का अनुकृतिवाद वस्तुतः नाट्यक्रा को ही रस का मूल मानकर चलते हैं प्रकार भारतीय नाट्यशास्त्र के विकास के आरंभिक युग में रस का अर्थ नाट्य रस ही था और उसकी सिद्धि रंगमंच पर ही मान्य थी भरत के अनुसार रस का अर्थ था एक ऐसी भाव प्रधान कलात्मक स्थिति जिसकी सृष्टि नाट्य उपकरणों के माध्यम से रंगमंच पर होती थी लोलट ने रस सूत्र की व्याख्या में एक शब्द अनुसंधान का प्रयोग किया है मुख्य आवर्त्या रामादाव अनुकार्य अनु नटे रामादिधान बलादि थी मूल स्थिति में आचार्यों ने सामान्यता इसके दो अर्थ किए हैं आरोप और अभिमान यद्यपि इन दोनों शब्दों की व्यंजना यही है कि प्रेक्षक नाट्य सौंदर्य के प्रति प्रलुब्ध होकर कुछ समय के लिए अभिनेता जो अनुकारी के साथ अनुकर्ता के, के मात्रा भेद को स्पष्ट करता है। आरोप में अनुकर्ता और अनुकारी के पार्थक्य की प्रतीति अधिक है जबकि अभिमान में ये हो जाती है। आरोप की अपेक्षा अभिमान द्वारा नाट्य भ्रम अधिक अंतरंग और गहरा होता है इसी प्रकार शंकुक ने रस को अनुकृत स्थायी का पर्याय मानकर अनुकरण अथवा अभिनय कला में रस की मूल सिद्धि का व्याख्यान किया है कहने का अभिप्राय यह है कि ईसा की पांचवी छठी शताब्दी तक नाट्यकार का महत्व नाटककार से कम नहीं था इसम में परिवर्तन नाट्य कला शब्दार्थ संपदा के समान रसाभिव्यक्ति का माध्यम उपकरण मात्र बनकर रह गयी भोज ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दी अतः अभिनेत्री कवीर एवं बहुमनया मे अर्थात अभिनेताओं के अपेक्षा कविपे महत्व की और अधिक विवेचना कर इस नाट्य महोत्सव में श्री जगदीश चंद्र माथुर और श्री अलकाजी को लड़ाने का मेरा कोई इरादा नहीं है सही बात तो शायद वही है जो भोजन कही है पर इस मान्यता का अधिक प्रसार हो जाने से भारतीय रंगमंच का विकास अवरुद्ध हो गया जिसका प्रभाव उलटकर उलट करता है और दूसरा के माध्यम से। विवाद को बढ़ाया तो प्रश्न किया जा सकता है इन दोनों में से मूल सृष्टि कौन करता है नाटककार का पक्ष है कि उसकी सृष्टि मूल सृष्टि है और निर्माता या परिचालक की सृष्टि पुनः सृष्टि है उधर परिचालक का पक्ष है कि नाटक की कला कि मूल सृष्टि शब्दार्थ के माध्यम से नहीं हो सकती नाट्य उपकरणों के माध्यम से ही नाटक की कला की वास्तविक सृष्टि संभव है नाटककार कार्य कला कहता है विद्यमान तो है और अपने अतिवादी रूप में दोनों ही सत्य से दूर हो जाते हैं नाटक को मिश्र कला इसलिए माना गया है क्योंकि तो उसकी सिद्धि साहित्य और नाट्य दोनों के योग पर निर्भर करती है काव्य का महत्व संदिग्ध है तो काव्य काव्य की जो दोनों मिलकर यह कला दोनों के समन्वित प्रयास की सिद्धि है इसके विकास के लिए हमें समन्वय पर बल देना होगा अतीत का नाटककार निर्माता से स्वतंत्र होकर नाटक के स्थान पर प्राय संवाद आख्यान की सृष्टि करता रहा और आज का निर्माता खेल प्ले का व्यवसाय करता है अतः आज आवश्यकता दोनों के सहयोग की है हिंदी रंगमंच का विकास प्रकार होना चाहिए कि नाटककार को नाट्य कला का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो और निर्माता साहित्य में पूर्णतः हो हमारी नाट्य कला के विकास की बाधा केवल यही नहीं है कि हमारा नाट्यकार की हमारा नाटककार रंगमंच के व्यवहारिक ज्ञान से रहित है वरण यह भी है कि हमारे सूत्रधार और अभिनेता साहित्य के भविता संस्कारों से वंचित है अतः जब हम सहयोग की बात कर रहे हैं, तो इस बात को को न कि नाटक मूलतः साहित्य का ही रूप है और अधिक समृद्ध रूप है इसलिए के विकास की योजनाएं मूलतः साहित्य को ही आधार मानकर कार्यान्वित करनी नाट्य कला साहित्य से भिन्न कला है ये नारा गलत है इससे साहित्य की ही क्षति नहीं होगी सामान्यता हमारे समाज में कला का स्तर भी गिर जाएगा आज भी प्रसाद के नाटकों को अन्य मात्र कर अर्ध शिक्षित व्यावसायिक निदेशक ता स्तर के सामान्य स्तर के नाटकों का प्रचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि में प्रस्तुति का मूल्य अपने आप में इतना बढ़ जाता है, तो तो है। नाट्य कला का, ना का उपजीव ही है नाट्य ना कला के कल्याण की कामना करना आत्म मात्र है वास्तव में अपने सहज रूप में नाट्य और नाटक का संबंध अभिव्यक्ति और भावना का संबंध ही है और अभिव्यक्ति के रूप में भी उसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होते हुए भी एकांत प्राथमिक नहीं है क्योंकि उससे पूर्व शब्दार्थ के माध्यम से भी तो अभिव्यक्ति की एक प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है मेरे इस विश्लेषण का अभिप्राय केवल इतना ही है कि नाट्य कला को नाटक से स्वतंत्र या प्राथमिक महत्व देने का प्रयास अहित करें हिंदी नाट्य कला का सम्यक विकास हिंदी के नाटक साहित्य के आधार पर ही हो सकता है हमारे निदेशक अपनी कला का प्रशिक्षण प्राप्त कर करने के साथ ही हिंदी साहित्य के मर्म का भी अवगन करें और हिंदी नाटक की संभावनाओं के विकास में योगदान करें हिंदी में उपयुक्त तो नाटक नहीं है इसलिए जो दूसरी भाषाओं के नाटकों के अनुवादों से हिंदी रंगमंच की श्रीवद्ध का स्वन देखते हैं वे तो या तो हिंदी की जान बुझ कर अवमानना करते हैं इसे आप केवल परिपार्श मान सकते हैं आज की गोष्ठी तो दर्शक समीक्षक गोष्ठी है और मुझसे आप कदाचित यह अपेक्षा करते हैं कि मैं हिन्दी नाट्यकला के विकास में दर्शक तथा समीक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालू भारतीय वांग्म में दर्शक के लिए प्रायः प्रेक्षक और सामाजिक शब्द और प्रेक्षक और सामाजिक शब्दों का प्रयोग किया गया है न तथा ना व्यंजिता वागन सत्पेता आस्वादयस प्रेक्षक हर्षादी हर्षादी गोसरा स्थायी संभाव्यमोरियार्भाव तत्रसन भी साजिना वासनयावस दो शब्द हैं प्रेक्षक और सामाजिक इनके अतिरिक्त एक शब्द और है सहृदय जो प्रेक्षक के मौलिक धर्म का वाचक है प्रेक्षक के लिए भरत ने सबसे पहले सुमनस विशेषण का प्रयोग किया है जो प्रायः उसके सभी आवश्यक गुणों का समाहार कर लेता है आगे चलकर विभिन्न संदर्भों का अनेक आचार्यों आगे चलकर विभिन्न संदर्भों में अनेक आचार्यों ने उसके स्वरूप का प्रकाशन किया है जिसका सारांश इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है प्रेक्षक का मौलिक गुण है सहृदयता अर्थात जीवन की विभिन्न स्थितियों के प्रति संवेदन की क्षमता नवीन शब्दावली में जिसे संवेदनशीलता कह सकते हैं इनके अभाव में उसकी स्थिति प्रेक्षागृह में काष्ट के समान रह जाती है किंतु संवेदनशीलता मौलिक गुण होने पर भी पर्याप्त नहीं है वास्तव में सहृदता की परिधि उससे अधिक व्यापक है इसके साथ साथ एक अन्य गुण भी सहृदय के लिए अनिवार्य है वह विदग्धता जो एक और विद्वत से भिन्न होती है और दूसरी ओर प्रकृत भावुकता से भी इसमें कल्पना की शक्ति निहित तो है विदग्ध का अर्थ है कल्पनाशील भावुक जो सौंदर्य बोध से संपन्न होता है विदग्धता, विद्वता से भिन्न होती है इसका अर्थ ये नहीं है कि विदग्ध सामाजिक में बौद्धिकता का है। में और बिना इस प्रकार शास्त्र में जिस सामाजिक को नाट्य रस का अधिकारी माना गया है उसके व्यक्तित्व में एक विशेष स्तर की भावुकता कल्पना और विपन्नता की अवस्थिति अनिवार्यता स्वीकार की गई है इसीलिए सामाजिक का अपर नाम सभ्य भी है कार तो के व्यगत राग द्वेश सुख दुख तथा पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए इस समय उसकी चेतना पूर्णतः संवेदनशील होने के साथ साथ मुकुर के समान निर्मल रहनी चाहिए जिससे की वो कला के समस्त रागात्मक तत्वों को सार रूप में ग्रहण कर सके अभिनव ने ऐसी मनस्थिति को विमल प्रतिभान कहा है और व्यक्तिगत सुख दुख के आवेश को तथा स्वादन का प्रमुख विघ्न माना है इस प्रकार भारतीय नाट्य शास्त्र में जो सामाजिक की प्रकल्पना की गई है वो पाश्चात्य नाट्य शास्त्र में वेचित आदर्श प्रेक्षक आइडियल स्पेक्टेटर से प्राय अभिन्न है टू दैट आइडियल स्पेक्टेटर ऑफ और लिसनर हु इज अ मैन ऑफ एजुकेटेड टेस्ट एंड रिप्रेजेंट्स एन इंस्ट्रक्टेड पब्लिक एवरी फाइन आर्ट एड्रेसेस इटसेल्फ जनसाधारण के साथ संबंध नहीं है उत्तर यह है की जनसाधारण प्रेक्षागृह से एकदम बहिष्कृत नहीं था उसका भी प्रेक्षाग्रह में प्रवेश था जैसा की प्राचीन नाट्य साहित्य और नाट्य शास्त्र दोनों में ही लोक तथा जन शब्दों के सिद्ध है परंतु वो नहीं, परंतु वो नहीं था, उसकी आपके वक्त में उल्लेख है उपेक्षा आप नहीं कर सकते उसके बहिष्कार का तो प्रश्न ही क्या फिर भी उसकी रुचि आज भी नाट्य कला की सिद्धि का निर्णय नहीं कर सकती नाट्य रस का अधिकारी आज भी उपयुक्त गुणों से संपन्न सामाजिक ही रहेगा तो इस विषय में भी संदेह नहीं रहना चाहिए कि अधिकारी के समस्त विशेषण सामाजिक स्थिति के वाचक न होकर मानसिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के ही वाचक हैं नाट्य समीक्षक की स्थिति प्रेक्षक के तत्व भिन्न नहीं है वो नाट्य कला के अधिकारी सभ्य का ही समृद्ध एवं विशिष्ट रूप है इसीलिए तो शास्त्र में उसको समीक्षक न कहकर भावक ही कहा गया है प्रेक्षक से समीक्षक प्रकार में भिन्न न होकर गुण में ही भिन्न होता है उसमें भी सामान्यता उन्हीं विशेषताओं की अपेक्षा रहती है जिनके कारण प्रेक्षक नाट्य कला का अधिकारी बनता है प्राप्त हो जाता है अपने वर्ग में प्रेक्षक जहाँ सामान्य होता है समीक्षक वहां विशेषज्ञ बन जाता है और इस प्रकार उसका अधिकार और भी विकसित हो जाता है प्रेक्षक केवल आस्वादन का ही अधिकारी होता है जबकि समीक्षक मूल्यांकन का भी अधिकारी बन जाता है ऐसे ही विशेषज्ञ सामाजिक को लक्ष्य करके कालिदास ने कहा था आपको तो विशेषाधिकार का भोग करता है तो आज शायद उससे कुछ ज्यादा की मांग की जाती है अनामिका द्वारा प्रकाशित वक्तव्य के अनुसार उन्हीं के शब्द हैं आज नाटक की समीक्षा लिखने के लिए मात्र सिद्धांत की शास्त्रीय बारीकियों से काम नहीं चलता आज तो समीक्षक को असज्ञ होने के साथ साथ यू चेतना का प्रवक्ता होना चाहिए उसे नाटक के आधुनिक उपकरणों से संतुलित प्रयोग और भाव को परखना होगा लेखन और परिचालन अभिनय और मंच विधान कथ्य कर, का व्यंगीलता आदि को समुचे प्रस्तुतिकरण कांग बना कर समझना होगा और तब समीक्षा के निकट प्रस्तुत करने होंगे मानो गुप्त युग समृद्ध रंगमंच से परिचित कालिदास के नाटकों का समीक्षक केवल सिद्धांत की बारीकियों में ही उलझकर रह जाता था न वो कथ्य के व्यार्थ का पार्थ था न अभिनय और मंच विधान के कला से परिचित था और न अपने युग की चेतना का बोध उसे था। रस सिद्धांत के साथ का सहज विरोध हो, हो अथवा इनके बिना ही रसबोध संभव हो जाता हो वास्तव में नाट समीक्षा का कर्तव्य कर्म आज भी प्राय वही है जो कालिदास के समय में था अर्थात नाट रस को ग्रहण कर उसे प्रेक्षक समाज के लिए सुलभ करना उसके साधक और बाधक तत्वों का विश्लेषण कर नाटक की सिद्धि असिद्धि का वेचन करना और इस प्रकार अपने युग की नाट रचना को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना नाटक के संवेद तत्व या गंग्यार्थ के अवबोधन के लिए स्पष्ट है कि उसके माध्यम उपकरणों के प्रयोग और प्रभाव और उसके भी आगे उसकी व्यंजना क्षमता की पहचान जरूरी है आज भी है और पहले भी थी क्योंकि तत्व शोध के लिए माध्यम का भी समय परिज्ञान आवश्यक है आज मंच के, एवं के, प्रभाव के हो गए और जागरूक नाट्य समीक्षक के लिए क्योंकि प्रत्येक कला रूप का समीक्षक अपनी कला के माध्यम उपकरणों का भी सूक्ष्म पारक होता है इस प्रकार प्राचीन काव्य का समीक्षक शब्दार्थ की गुणालंकार सम्पदा का भी रक, रसिक होता था और आज का काव्य समीक्षक उस शब्दार्थ संपदा के नवीन उपकरणों बिंब प्रभाव छवियों आदि का भी इसी प्रकार प्राचीन तथा तो नवीन नाट्य विधान के समीक्षक को भी नवीन उपकरणों के प्रभाव और प्रयोग से अवगत रहना चाहिए किंतु इस संदर्भ में एक बात साफ हो जानी चाहिए और ये कि ये माध्यम मात्र है ये साधन है साध्य नहीं है माध्यम का उद्देश्य है कला के रमणीय अर्थ की व्यंजना जो माध्यम इस उद्देश्य की पूर्ति जितने प्रभावी एवं सहज रूप में कर सकेगा उतना ही वो सार्थक माना जाएगा आज विज्ञान के वर्तमान प्रभाव से जो भौतिक उपकरण नाट्य विधान को सुलभ हो गए हैं उनकी भी सार्थकता यही है कि नाट्यार्थ की सज अभिव्यक्ति में सहायक हों, नाट्यकार के लिए नाट्यार्थ की अभिव्यक्ति के और नाट्य समीक्षक के लिए उसकी प्रतीति के माध्यम हैं। नाट्यकार के लिए वे नाट्यार्थ की अभिव्यक्ति के और नाट्य समीक्षक के लिए उसकी प्रतीति के माध्यम है इन उपकरणों की प्रचुरता समृद्धि तभी तक उपयोगी है जब तक कि इनका प्रयोग साधन रूप में किया जाए जहाँ इनका स्वतंत्र महत्व हुआ वहीं मूल अर्थ कहीं इस भौतिक समृद्धि की चकाचौ में नाटक की आत्मा का प्रकाश मंदिर पड़ जाए अतः आज के नाट्य समीक्षक का कर्तव्य आधुनिक युग के उपकरणों के प्रयोग प्रभाव को समझने के साथ साथ नाटककार और प्रेक्षक को इस खतरे से भी सावधान करना है आखिर नाटककार और नाट्यकार दोनों की सिद्धि क्या है प्रेक्षक को रंग विधान के सूक्ष्म प्रभावों से अभिभूत करना या अभिनय कौशल से विस्मित कर देना या नाट्यार्थ के समन्वित प्रभाव को संवेदित करना उत्तर स्पष्ट है अंतिम सिद्धि ही वास्तविक सिद्धि है प्रथम दो सिद्धियां अंतिम सिद्धि के साधक मात्र है तो स्वतंत्र बन जाने पर मूल सिद्धि में बाधक हो जाते हैं आपके वक्तव्य में आज के समीक्षक के लिए युग चेतना की आवश्यकता पर बल दिया गया है प्रत्येक जागरूक व्यक्ति का प्रेक्षक का सामान्य रूप में और समीक्षक का व्यक्त और स्थूल होता है कहीं प्राय बाहि और सतही और कहीं सूक्ष्म एवं अप्रत्यक्ष कलाकार तथा समीक्षक दोनों ही अपनी अपनी प्रकृति और संस्कारों के अनुरूप इस युक्त प्रभाव को ग्रहण करते हैं कला चेतना के विकास का इतिहास बात का प्रमाण है ये प्रभाव जितना सूक्ष्म गहन होगा उतना ही अधिक सर्जनात्मक होगा सर्जना का अर्थ है आत्माभिव्यक्ति और यदि आपके युग बोध को आघात लगे तो आत्माभिव्यक्ति ही रस है युग के सूक्ष्म प्रभावों को युग के सूक्ष्म प्रभावों को अपनी चेतना में रचाकर, कलाकार जब आत्म आत्मसर्जना करने में सफल होता है तभी रस नष्ट हो जाती है और समीक्षा यदि इस प्रक्रिया को भी थोड़ा बहुत जान ले तो कोई नुकसान नहीं है इसके आगे युग चेतना को स्थूल अर्थ में नारे के रूप में ग्रहण करना न कला के लिए उपयोगी है और न कला समीक्षा के लिए और फिर इस चेतना का स्वरूप भी तो कितना अस्थिर है अभी कल तक हमने सुना कि आधुनिक चेतना का अर्थ है वर्ग चेतना आज भी यह स्वर मुखर है दूसरी ओर से आवाज आ रही है कि आज संसार में व्याप्त सामूहिक आत्मघात की भावना की पहचान ही आधुनिक युग बोध है मैं समझता हूँ इस प्रकार के युग बोध की अपेक्षा कला समीक्षक के लिए परम्परा द्वारा परीक्षित कलात्मकों का अधिक कल्याणकर होगा। को नारे के रूप में ग्रहण करने वाला कलाकार भारतीय सामंती प्रभाव का अनुसंधान करता है और उसे कला चेतना में समाहित कर लेने वाला कलाकार साकेत और की। इसी प्रकार से आलोचक प्रेमचंद के उपन्यासों में मानव संवेदना की धमका कर युग चेतना का नारा बुलंद करने के लिए न कीजिए उसे युक्ति के प्रभाव को सहज रूप में ही बचाने दीजिए के समीक्षक है प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर इसके मूलवर्ती प्रश्न के उत्तर से के साथ संबद्ध है और वो मूलवर्ती प्रश्न क्या है क्या नाटक की स्थिति साहित्य की पिछले से बाहर है इसमें संदेह नहीं की जहाँ साहित्य की अन्य विधाओं के माध्यम उपकरणों उपकरण शब्दार्थ तक ही सीमित है वहाँ नाटक के लिए शब्दार्थ के अतिरिक्त रंग उपकरणों की भी आवश्यकता रहती है किंतु माध्यम, कि माध्यम वहाँ नाटक में वास्तव में शब्दार्थ रह एक, -एक अथवा मिलाकर भी नाटक नहीं बन सकते नाटक की सृष्टि शब्दार्थ के माध्यम के बिना संभव नहीं है उपयुक्त नाट्य उपकरण उसके लिए अत्यंत आवश्यक हैं, परंतु ही रहते हैं इस्थान, है। स्पष्ट हो जाता है कि वहां भी शब्द का अभाव नहीं है शब्द तो वहां भी है कि लेकिन उच्चरित नहीं है अतः केवल इतने ही भेद को लेकर नाटक को जात भ्रष्ट कर देने से नाट्य कला की सेवा आप नहीं कर सकेंगे वस्तः साहित्य का मूल धर्म समान है प्रत्येक विधा का अपना अलग अलग स्वरूप है प्रबंध खंडित नहीं करता नाट्य समीक्षक की स्थिति का निर्णय भी इसी तर्क प्रणाली से अनायास हो जाता है नाट्य समीक्षक को नाट्य विधान का अंतरंग और व्यापक ज्ञान होना चाहिए से साहित्य साहित्य के के के मर्म का ज्ञान होना चाहिए। साहित्य के अन्य रूपों के की, की क्षेत्र थोड़ा व्यापक है और उसकी परिधि क्योंकि उसकी परिधि में कुछ ऐसे उपकरण भी आते हैं जो साहित्य की सीमा से बाहर पड़ते हैं विशेषज्ञता तो अनिवार्य हो गई है इसलिए साहित्य के क्षेत्र में भी नाट्य समीक्षक का कार्य अन्य साहित्य विधाओं के समीक्षक के कर्तव्य होकर केवल की उपेक्षा करने से प्रविधि का महत्व तो इतना अधिक बढ़ जाएगा की प्राण तो तत्व ही गौण बढ़ जाएगा परिणाम यह होगा की काव्य समीक्षक रसम हम सभी जानते हैं और मानते हैं की हिंदी का नाट्य साहित्य उसकी अन्य विधाओं की तुलना में पिछड़ा हुआ है इस स्थिति का परिवार कैसे किया जाए मेरे विचार से इसका एक ही सीधा उपाय है और वो ये कि सभी प्रमुख नगरों में प्रेक्षागृह और तथाग्रह नाट नाट की की और नाट्य केंद्र जहां के रंग संभार से संपन्न हो, इस देश की जहाँ एक और भारतीय वांगमय केवल नाटकों का प्रदर्शन भारतीय गरिमा के साथ हो सके और दूसरी ओर पाश्चात नाट्य कला की प्राचीन एवं नवीन, नवीन कलाकृतियों के सफल रूपांतर प्रस्तुत किए जा सके इन प्रेक्षाग्रहों का परिचालन ऐसे प्रतिभाशाली कलाकार कलाकारों के द्वारा होना चाहिए जो भारतीय साहित्य के मर्म से अवगत हों और जिन्होंने कला नव, नव साथ, साथ ही जो हिंदी भाषा के सौंदर्य से भी परिचित हो अर्थात जो नाटक की भाषा को केवल उसके साहित्य सौंदर्य के आधार पर ही रंगमंच के अनुपयुक्त घोषित करने के लिए अधीर न होते इस संदर्भ में दो बातों के विषय में हमें निर्धारित रहना चाहिए एक तो ये नाट्य कला की सिद्धि केवलता पर नहीं वर्ण उत्तम, उत्तम साहित्य साहित्य उत्तम नाटक की सफल पर ही करती है। जो निदेशक किसी कालजयी नाटक को अभिनय सौकर्य के लिए इतना अंग कर दे कि उसका मूल सौंदर्य खंडित हो जाए उसके प्रशिक्षण को अपूर्ण ही मानना चाहिए इसी प्रकार जो निदेशक आधुनिकता की झोंक में मच्छ को नोटन की या विज्ञान शाकुंतल को अपरा बना दे उसकी कला पर भी हमें गर्व नहीं करना चाहिए दूसरी बात यह है कि हमें हिंदी की नाट्य कला का विकास करना है अतः हिंदी की सभी को करना होगा केवल की या उर्दू विश्व भाषा ही प्रेक्षक समाज को ग्राह्य है ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए इस प्रकार उपयुक्त प्रेक्षाग्रहों एवं नाट्य शिविरों की स्थापना से उत्तम नाट्य प्रतिभाओं की सृजना तो आप न कर सकेंगे किंतु उनके विकास के लिए उपयुक्त भूमिका अवश्य तैयार हो जाएगी जिससे हमें आगे कभी ये मलाल रहेगा कि प्रसाद जैसे नाटककार की प्रतिभा हिंदी संपर्क नहीं है नाट विधान से मेरा कोई जीवन संपर्क नहीं है जीवन में कॉलेज के दिनों में सिर्फ एक बार अभिनय किया था और मेरी वजह से ही हमारा वो प्ले प्रतियोगिता में हार गया सबसे सबसे आज तक अभिनय नहीं किया अभिधार्थ में तो बिल्कुल ही नहीं किया और लक्षार्थ में भी अभिनय करने का उत्साह प्राय नहीं होता प्राविधिक ज्ञान से शून्य आदमी को नाट्य कला के तकनीकी माहिरों की इस गोष्ठी का अध्यक्ष बनाकर आपने निश्चय ही अतिरिक्त उदारता का परिचय दिया है उसके लिए कैसे धन्यवाद करूंगा समझता हूं कि मैंने काफी उत्तेजित कर दिया है वक्ताओं को और इसलिए अब आज के प्रधान वक्ता डॉक्टर अवस्थी को इस बात की शिकायत नहीं रहेगी कि उत्तेजना के लिए काफी सामग्री नहीं थी अब मैं उसे निवेदन करता हूं कि वो अपना वक्तव्य आरंभ करने के बाद अध्यक्ष महोदय और बंधुओं मैंने ही यहाँ कर अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की थी कि अच्छा हो कि पहले वो अपना उत्तम पढ़ दें क्योंकि पिछले दो दिनों की गोष्ठियों में इस विषय पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है और काफ़ी बातें कही जा चुकी हैं और कुछ निष्पत्तियाँ भी हो चुकी हैं तो आपके भाषण में कुछ ऐसा विचारोत्तेजक होगा कुछ ऐसा विवादास्पद होगा तो चर्चा अच्छी हो सकेगी मैं उनका उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और पहले अपना भाषण पढ़ा ए, लेकिन मुझे निराशा हुई उनका भाषण सुनकर और मेरा काम बहुत कठिन हो गया ए, क्योंकि मैं करीब करीब पूरी तरह से सहमत हूं जो उनके निष्कर्ष हैं ए, प्रेक्षक का जो रूप होना चाहिए ए, ए, निर्देशक और नाटककार का जो संबंध होना चाहिए इस संबंध में पिछले दो दिनों में हम लोग यहाँ पर बहुत बात कर चुके हैं और करीब करीब इसी प्रकार के इसी इसी तरह के निष्कर्षों पर पहुंचे हैं कि क्या उनमें सहयोग हो क्या उनका क्षेत्र हो और कैसी समस्याएं हैं बहुत प्रयत्न करने के बाद मुझे एक बिंदु के केवल ऐसा मिला अध्यक्ष महोदय के भाषण में जहां से मैं शुरू करना चाहूँगा वहीं पर थोड़ा सा मेरा मतभेद है और उसके संबंध में कुछ कहकर फिर मैं अपनी बात में आऊँगा हालाँकि मेरे लिए जैसा मालूम ही है सिंघी जी ने अपने वक्तव्य में और पिछले दो दिनों की चर्चाओं में भारती जी ने अपने वक्तव्य में समीक्षा समस्याएं प्रेक्षक की दर्शक की सारी बातें की जा चुकी हैं अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में एक जगह पर कहा है कि नाटक का जो समीक्षक है नाटक का जो समीक्षा कर्म है वो साहित्य के समीक्षक और साहित्य के समीक्षा कर्म से भिन्न नहीं है अगर भिन्न है तो किस रूप में है और नाटक में जो उसके साहित्यिक गुण हैं समीक्षा के कार्य में उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती वे प्रधान हैं और नाटक के प्रदर्शन में जो उसकी प्रविधि है उसका जो जो टेक्निकल पक्ष है जो प्रदर्शन के उपकरण हैं दूसरे जो तत्व हैं उनको प्रधानता नहीं दी जा सकती आ, आ, ये इसमें भी कोई ऐसी विरोध की बात नहीं है लेकिन थोड़ा सा इसके संबंध में मैं अपनी दृष्टि स्पष्ट करना चाहूँगा और जैसे मैंने शुरू में कहा कि बाकी तो केवल हम लोग सामान्य भाषा में और अध्यक्ष महोदय ने बहुत ही शास्त्रीय भाषा में सुलझे रूप में सारा स्पष्ट किया है तो वो बातें सारी स्वीकार है कहीं कोई मतभेद नहीं है लेकिन पहली बात ये है जब हम नाटक में नाटक में साहित्यिक तत्वों साहित्यिक गुणों की बात करते हैं तो नाटक में वो साहित्यिक गुण साहित्यिक तत्व क्या है जो दूसरी दूसरी विधाओं से भिन्न है और की तत्वों से किस प्रकार से किन स्तरों पर किस रूप में मिलकर आते हैं शायद इस संबंध में हमारी धारणा स्पष्ट नहीं है साहित्यिक गुण जो नाटक में है साहित्यिक तत्व हैं और और और जो हम नाटक के उसके मनोरंजन के पक्ष की बात करते हैं सामान्य रूप से इन साहित्यिक गुणों और नाटक का जो लोक रंजनकारी जो मनोरंजन का तत्व है लोक रंजनकारी जो तत्व है उसमें कोई निहित कोई कोई अंदर नहीं, कोई, कोई नहीं है आ, आप पिछले ढाई हजार वर्षों का नाटक साहित्य का इतिहास देखेंटक लिखना नाटकों का प्रदर्शन करना और दर्शकों के लिए लिखते जाते थे आज लिखा शायद उन्हों, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कभी उनके नाटक प्रकाशित भी होंगे या, या उन पर शेक्सपियर के नाटकों पर इतना बड़ा समीक्षा का साहित्य विकसित होगा तो ये तो अनिवार्य है ए, कि वो अपने समय के दर्शकों के लिए लिखेगा और और जो नाट की तत्व हैं रंगशाला जो है रंगशाला का जो अनुशासन है उसके जो नियम हैं व्यवहार हैं उसकी जरूरतियां हैं उसका विधान है उनसे अनुशासित है साहित्य का जो तत्व है काव्य का जो तत्व है नाटक में उससे अनुशासित है उससे स्वतंत्र नहीं है इसीलिए समीक्षा में भी जो समीक्षक की दृष्टि होगी वो बराबर इसी इसी रूप से, इसी रूप से समन्वित है, जो है, एक -एक की से है इ, इतना इंटीग्रेटेड है इसीलिए शेक्सपियर के नाटक का घटिया अनुवाद होता है तो उसका प्रदर्शन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि सारा नाटक जो, नाट जो काव्य तत्व है उसका जो लय है विधान है नाटक एक एक स्थिति से अभिनेता एक एक एक गति से व्यापार से उसकी चेष्टाओं से उसे सबसे संबद्ध है तो ऐसी स्थिति में समीक्षा की दृष्टि भी वहीं से शुरू होती है तो इस प्रकार से एक तरफ तो वो समन्वित है उससे जुड़ा हुआ है दूसरी ओर से उसका अनुगामी है नाटक का साहित्यिक तत्व स्वतंत्र नहीं है उसी से नाटक की स्थिति से किसी भी कथानक की नाट की स्थिति से उद्भूत होता है अभिनेता के की कला से उद्भूत होता है उससे जुड़ा हुआ है और और उससे अनुशासित है ये ये सबसे पहली बात मैं समझता हूँ और इसीलिए और दूसरी और ये भी है कि जब हम नाटक के मनोरंजन और लोक रंजन तारी कारी तत्व और, और और उसकी बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि केवल इन्हीं कारणों से कोई भी नाटक श्रेष्ठ साहित्यिकृति भी नहीं बन सकता श्रेष्ठ साहित्य श्रेष्ठ नाट्यकृति बनने के लिए साहित्य गुणों का होना अनिवार्य है आज हम हिंदी के पिछले ५०, ४० वर्षों के नाटकों की बात करते हैं तो हम क्यों स्कंदगुप्त और अंधा युग और कोणार्क और, और, -और आषाढ़ केवल के, इन नाटकों की बात क्यों करते हैं इन नाटकों में साहित्यिक तत्व स्वतंत्र होकर के नहीं आया आरोपित नहीं है उद्भूत हुआ है उसी से उपजा है नाटक के के के, के तत्वों से उन्हीं से जुड़ा हुआ है दूसरी बात साहित्यिक तत्वों की बात जब हम करते हैं प्रसाद का स्कूल शुरू होता है अधिकार तो कितना मादक और सारहीन मैं समझता हूँ इतनी इससे इससे इससे गंभीर साहित्यिक उक्ति क्या हो सकती है लेकिन ये ये ये ये विरोधी नहीं है प्रसादी के नाटकों में कुछ ऐसे साहित्यिक तत्व हैं जो नाट्यतर हैं जो नाटकी तत्वों से और स्थितियों से जुड़े हुए नहीं है इसीलिए उनके अभिनय की कठिनाई है लेकिन जहाँ वो जुड़े हुए हैं जहाँ वो अंग हैं नाटकी तत्व का स्थितियों का उस पूरी संकल्पना का पूरे विधान का वहाँ पर न, मैं समझता हूँ कि वो अभिनय है और ये उक्ति है ये पूरे जो स्कंदगुप्त नाटक का जो पूरा कथानक है उसका मर्म है उसकी आत्मा है उसको ध्वनित कर देता है और यहीं से नाटक का एक यात्रा और स्तनगुप्त के चरित्र की यात्रा आरंभ होती है तो दूसरी और शायद ये भी भ्रम होता है जब हम नाटक में साहित्यिक गुणों की बात करते हैं तो कुछ कठिन भाषा कुछ कुछ शैली के चमत्कार कुछ शब्दों का चमत्कार कुछ ए, कृत्रिम काव्य ओज कुछ इस तरह की बातें करते हैं साहित्यिक तत्व जो नाटक है वो वास्तव में ए, जैसे मैंने कहा सूक्ष्म चित्रण, जो नाटक के पात्रों की कल्पना है उससे जुड़ा हुआ है नाटक का जो रूपबंध है उसका जो शिल्प है उसका विधान जो है संरचना है कथा की कितनी तर्क है उससे जुड़ा हुआ है और और ए, ए, किस प्रकार से आपने उसकी कथा की कल्पना की है क्या उसमें आपकी नई दृष्टि है ये जो तत्व हैं ये तत्व जो समाहित हैं नाटक के पूरे पूरे विधान में पूरे उसके उसके परिवेश में ये साहित्यिक तत्व हैं नाटक में साहित्यिक तत्व इसीलिए आप ए, आप सभी जानते हैं सफोकलीस आज हम 2000 हज़ार साल बाद भी इप्सन शेक्सपियर मोलियर उनमें उनमें कहाँ साहित्यिक तत्वों का भाव है और उन उनमें उन, उन हम रस लेते हैं पाठशा पुस्तकालय में बैठ करके भी कक्षाओं में बैठ करके भी और और रंगशाला में बैठ करके भी उसी प्रकार से हम हमारे नाटक हैं ये ये खेत की बात है कि स्कंदगुप्त हमारे रंगशाला का हमारे रंगमंचों का या, या प्रसाद के दूसरे नाटक या भारतीय के दूसरे नाटक अंग नहीं बन सके नहीं तो शायद उनको हम रंगशाला में भी उनमें उतना ही रस लेते जितना कि जैसे हमने देखा अंधा युग में हमने हम लेते हैं या हम आषाढ़ के दिन में लेते हैं यही पर नाम का प्रदर्शन हमने देखा था भारतीय हिंदी परिषद के अधिवेशन के अवसर पर और मैं समझता हूँ कि ऐसे नाटक हैं जिनमें सामान्य जनता भी उसके लिए कोई बहुत एम ए की डिग्री ज़रूर नहीं है वो भी रस ले सकती है अंधा युग का प्रदर्शन दिल्ली में हुआ मैं समझता हूँ 60 प्रतिशत ढाई तीन सौ दर्शकों में से साठ प्रतिशत दर्शक हिंदी भाषी और शायद दस पंद्रह बीस प्रतिशत विदेशी होते थे क्योंकि वो जो ये जो तत्व है काव्य का साहित्य का वो नाटककार उनकी उनके अवधारणा करता है चित्रों में, वो बदल करके दूसरे रूपों में दूसरे अर्थों में दूसरी व्यंजनाओं में चित्रों में आता है और वो एक, एक दूसरे स्तर पर वो ए, दर्शक को प्रेक्षक को रस देता है और उसमें रस देता है ए, मैं मुझे अनुभव है मैंने तमिल भाषा के नाटक देखे हैं तीन तीन घंटे बैठा मैं एक शब्द नहीं समझता था भारतीय का काव्य नाटक है पांचाली छप्त मैंने देखा और आप समझ सकते हैं तमिल को मैं एक शब्द नहीं समझता मैं तीन तीन घंटे उसमें बैठा मैं रस दिया क्योंकि अभिनेता जो है माध्यम वो उस, उ, उ, उसमें जो निहित साहित्य तत्व है उसको वो उजागर करता है और और वो निर्देशक एक विशेष प्रकार के के रंगमंची चित्रों में और, और दूसरे स्तरों पर उनको व्यक्त करता है और उसमें हम रस लेते हैं मैं अपना ही एक और उदाहरण दूं मैंने कई वर्ष पहले मैंने बहुत छोटी छोटी जगहों में जाकर कर के रसलीलाएँ देखी मेरे जैसे शहरी संस्कारों का आदमी धर्म लेकिन मैंने उसी तरह से रस लिया जिस तरह से वहाँ के वो लोग रस ले रहे थे जो जिनका से कि संबंध जिनके पास शायद इस तरह की को कोई शिक्षा का और ऐसे संस्कारों का वो नहीं है दाय। तो ये ये हमारी दृष्टि संबंध में मैं समझता हूँ स्पष्ट होनी चाहिए कि नाटक में साहित्यिक साहित्यिकुण क्या हैं और उनका जो जो लोक रंजनकारी तत्व है उनका क्या संबंध है किन किन स्तरों पर और उनमें कोई विरोध नहीं है ये इतना अध्यक्षी भाषण के संबंध इतना कहने के बाद अब मैं थोड़ा सा तो मेरा विषय उसकी ओर आना चाहूँगा दर्शक के संबंध में बहुत कुछ कहा जा चुका है और हम सभी सहमत हैं और जैसा कि सिंह जी ने कहा दर्शक या प्रेक्षक वर्ग उसकी अनिवार्यता को कोई झुठला नहीं सकता कोई नकार नहीं सकता नाटक के प्रदर्शन में और पूरे नाटकी क्रिया व्यापार में दर्शक तो है और बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है पूरे इस व्यापार का रचना नाटक की कृति के बाद रंगशाला और दर्शक अभिनेता और दर्शक ये तत्व हैं जो उसको उसको नाटक की कृति को भी पूर्ण अभिव्यक्ति देते हैं नाटक रंगशाला में ही आ करके सचमुच अपनी पूरी और और पुनः अभिव्यक्ति पाता है और दर्शक उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है उसका और बहुत ही महत्वपूर्ण उसका योग होता है दर्शक की क्या प्रक्रिया है इसके संबंध में थोड़ा सा मैं क्या उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष है किस प्रकार से वो योग देता है और उसके थोड़ा सा इस पक्ष पर और थोड़ा सा उसके व्यावहारिक पक्ष पर मैं दोष कहना चाहूँगा सबसे पहली बात ये है कि और यहीं पर यहाँ पर ये जो भिन्नता है नाट की गृत की नाट की विधा की दूसरी विधाओं से ए, यहीं पर दर्शक जो तत्व है रंगशाला जो तत्व हैं ये उसको निश्चित रूप से भिन्न बना देते हैं और और जब तक हम इस इस इस इस भिन्नता जो है ए, दूसरे जो साहित्यिक रूप है विधाएँ हैं इसको जब तक हम नहीं समझ लेते तब तक मैं समझता हूँ नाटक को समझने और उसके मूल्यांकन के संबंध में हमारी दृष्टि कभी स्पष्ट नहीं हो सकती क्योंकि उसमें मूल बात यह है कि गीत कवि के समान लिरिक पोइट के समान नाटककार स्वतंत्र नहीं है वह अनुशासित है अपने अपने युग की रंगमंच रंगमंच से उसके आकार से उसकी उसके उसके रूप से उसके विधान से उसके व्यवहारों से उसकी रूढ़ियों से उसमें प्रदर्शन के जो करण हैं उसके जो रूढ़ियां हैं उसके जो नियम हैं इन सबसे और और, और और और दर्शक समाज से इसीलिए दर्शक गीत कवि गीत काव्य का जो रस है गीत काव्य में आ, हम रस लेते हैं औ, और उसके साथ हमारा जो संबंध है पाठक के रूप में वो नितांत भिन्न है जो संबंध प्रेक्षक का और नाटक के साथ है गीत कवि में गीत काव्य का उपन्यास का कथा का उसकी जो प्रेषणीयता है वो उतनी तात्कालिक उतनी पूर्ण नहीं है जितनी की नाटक के, के संबंध में है नाटक ही ऐसी कृति है कि जिसकी जो प्रेषणीयता है वो तात्कालिक है नाटक हो रहा है और और और और प्रेषणीयता प्रेक्षक देख रहा है और उसमें रसानुभव की प्रक्रिया है गीत काव्य के समान वो खंड प्रेषणीयता नहीं हो सकती आप निराला की राम की शक्ति पूजा पढ़े कोई आवश्यक नहीं है और और शायद होगा भी नहीं कि एक एक बार में उसकी प्रेषणीयता हो जाए कभी नहीं हो सकती तो काव्य में गीत काव्य में खंड प्रेषणीयता की बात हम कर सकते हैं लेकिन नाटक में नहीं कर सकते नाटक में तात्कालिक है और और पूर्ण है इसलिए प्रेक्षक अत्यंत महत्वपूर्ण है और और इसी कारण से नाटक की समीक्षा नाटक का मूल्यांकन साहित्य के दूसरे रूपों दूसरी विधाओं के मूल्यांकन से भिन्न हो जाता है पर आकर प्रेक्षक और और ये, ये अपने आप में बड़े ही विचित्र अनुभव मैं समझता और हर दर्शक को होता है उसके लिए कोई बहुत बड़े ज्ञान की और अध्ययन की आवश्यकता नहीं हर दर्शक को होता है दर्शक रंगशाला में आता है बैठता है वो व्यक्ति है दर्शक है प्रेक्षक है लेकिन रंगशाला में जैसे ही बत्तियाँ बुझती हैं पर्दा उठता है वो एक व्यक्ति नहीं रह जाता दर्शक नहीं है वो समस्त में अंगभूत है इसीलिए जो व्यक्ति की व्यक्ति की जो प्रेषणीता है व्यक्ति का जो कलाबोध है व्यक्ति का जो जो जो, जो रसा रसानुभव है वो व्यक्ति की जो जिस रूप में उसकी अभिनयात्मिका वृत्ति जागृत होती है वो स्वतंत्र नहीं रह जाती वो पूरे उस दर्शक समूह का पूरे वर्ग का पूरे प्रेक्षक समाज का वो अंग बन जाती है और यही कारण है कि आप देखेंगे हम सभी जानते हैं कितने ये बात बहुत बार कही जा चुकी है कि भिन्न रतियों के भिन्न संस्कारों के भिन्न शिक्षा स्तरों के दर्शक बैठते हैं तो क्यों एक साथ एक रसी में जिसका स्तर भिन्न रस लेते हैं इसी कारण से कि वहाँ पर ऐसी प्रक्रिया है उस उसके प्रेक्षण की कि एक, एक एक दर्शक अपने पूरे वर्ग से पूरे समाज दर्शक वर्ग से लेता लेता लेता है, है, है, है संस्कार लेता है। और और साथ ही वो ए, जुड़ता ंगमच पर जो क्रिया व्यापार हो रहा है अभिनेता का जो, जो जो उसका उसकी कला है उससे जुड़ता है और वो एक साथ दो स्तरों पर ए, उस संचरण करता है उस रसानुभव की पूरी प्रक्रिया में एक ऐसे क्षण आएंगे जब व्यक्ति होगा और कितने ही ऐसे क्षण जो वो व्यक्ति नहीं है पूरे दर्शक समाज का उस पूरे समस्ट का अंग है और एक, एक सत, उसका जो है, समस्ट दर्शक के रूप में, उस रूप में वो, ए, उसका अनुभावन करता है और रस लेता है यही कारण है कि नाटक का जो दर्शक समूह है वो किसी भी राजनीतिक सभा के जो भीड़ है उसे भिन्न है या, या, या सड़क पर कोई घटना दुर्घटना हो जाए जो भीड़ इकट्ठा हो जाए उसे भिन्न है नाटक जो दर्शक समाज भीड़ नहीं है वो एक एक जैसे मैंने कहा ऐसी कुछ प्रक्रिया है एक दूसरे को देते हैं एक दूसरे संस्कार लेते हैं और वो मिल करके जो एक होता है और वो बनता है और वो फिर जो समुच्चय बोध है वो ए, एक पूरी उसकी वो उससे जुड़ती है इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमारी दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए कि ये नाटक नाट्यकृति का रसानु रसानुभव रसान है नाट्यकृति की जो प्ररीक्षणियता है वो दूसरी कृतियों से किस रूप में भिन्न है और उसमें रंगशाला का क्या महत्व है और उसमें दर्शक का क्या महत्व है और और और इसीलिए ये ये जो भिन्नता है यही पर हमें हमारी जो नाटक की समीक्षा है उसे भिन्न होना होगा और और तभी शायद वो उसका मूल्यांकन कर सकती है यही नहीं मैं समझता हूँ ये भी बात है नाटक की समीक्षा के भिन्न होने के और ये उसका दायित्व तो कुछ दूसरा है दोहरा है क्योंकि हम जब हम काव्य की समीक्षा करते हैं या कथा साहित्य की तो नाटक ऐसी ऐसी साहित्यिक है कि जैसे हमने कहा कि सभी उसके अनुशासन की और तत्वों की बात हम बहुत बार कर चुके हैं और मैं समझता हूँ काफी स्पष्ट हो चुकी है लेकिन दूसरी ओर वो, वो एक ऐसी सामाजिक कला है सामाजिक कला है ऐसी कंपोजिट और ऐसी लोकतंत्रात्मक है सामाजिक है परंपरा अनुगामी है आज हम जब तक हम ये इतिहास है नाटक के विकास का उसके प्रदर्शन का उसके व्यवहारों का रचना के प्रदर्शन के उसकी रूढ़ियों का उसके सिद्धांतों का ये हजारों साल उस, उसमें एक क्रम है एक विकास है उससे जुड़ा हुआ है और हमारे देश में आप जानते हैं नवी दसवीं शताब्दी के बाद नाटक नहीं रहे रंगशाला नहीं रही पूरा एक विघटन हो गया है कोई परम्परा नहीं रही लेकिन फिर भी हम आज भी शंभ मित्रा जब रक्त कर्मी का प्रदर्शन करते हैं या अलकाजी जब अंधा युग करते हैं या या भारतीय जब अंधा युग लिखते हैं और जो शिल्प का जो विधान अपनाते हैं उसमें वो हजारों सैकड़ों सालों की परंपराओं से जुड़े हुए हैं वो अलग नहीं हैं क्योंकि और, और आप देखेंगे कि और इनका ज्ञान इसलिए नाट्य के समीक्षक के लिए निधांत आवश्यक हो जाता है अगर आप ये नहीं जानते कि आ आ आ आ आ आ समीक्षक रूप में और, और जैसा कि हम कह चुके हैं प्रेक्षक का भी दायित्व है उसके संस्कार बनने हैं हम बहुत बार ये कह चुके हैं कि हम संगीत का प्रदर्शन देखने जाते हैं संगीत सुनने जाते हैं नृत्य देखने जाते हैं तो हमारे कोई संस्कार है कुछ जानकारी है और और हम सब तो जाते हैं लेकिन नाटक के लिए ऐसा हम आवश्यक नहीं समझते जो कि शायद बिल्कुल होना चाहिए और जब तक वो संस्कार नहीं बनते और कुछ दर्शक भी हमारा प्रशिक्षित नहीं होता तब तक पूरा दायित्व नहीं निभाता उसी प्रकार से समीक्षक का दायित्व है अगर हम ये नहीं जानते आ शेक्सपियर के नाटकों में अंकों की जो समाप्ति है वो इतने स्थिर शांत भाव से क्यों होती है उसी प्रकार से से संस्कृत के नाटकों के अंकों में और हमारे जो आज के नाटक हैं उनमें जो अंकों की समाप्ति है एक एक चरम बिंदु पर क्लाइमेक्स, क्लाइमेटिक पॉइंट पर होती है क्यों होती है ये इसका ज्ञान अगर हमें नहीं है तो हम नहीं समझ सकते कि ये जो परिवर्तन आया नाट्य लेखन में उसके वे, वे, वे, उसके विधान में ये क्यों आया इसलिए आया कि शेक्सपियर का रंगमेंट था ओपन प्लेटफॉर्म पर्दे का प्रयोग नहीं था इसी प्रकार से संस्कृत के रंगमंच इसीलिए जब नाटक की, अंग की समाप्ति हुई तो एक स्थिर शांत भाव से कथा एक, एक एक समापन पर धीरे -धीर आई और अभिनेता अभिनय क्षेत्र से चले गए धीरे धीरे यही सूचक था नाटक के अंक की समाप्ति का आ, आज आवश्यकता नहीं हमारे पास ये वनिका है हम एक चरम सीमा पर ले गए एक पॉइंट पर और इसीलिए आज आप देखेंगे जो नाटक लिखने गए एक ऐसा ग्राफ बनता है जहाँ से कथा चली और कुछ इस तरह चल करके एक उठाती है एक पर्दा गिरता है फिर उठती है दूसरा अंक आता है फिर पर्दा गिरता है तो इस तरह से तमाम इस तरह के जो रूढ़िया हैं नियम हैं आप आप यूनानी त्रासदियों को ले लीजिए अगर हम ये नहीं जानते यूनानी त्रासदी में कोरस इतना केंद्रबिंद क्यों है क्यों महत्वपूर्ण है इसलिए अगर नहीं है हम इसकी खोज करते कि त्रासियों में कोरस महत्व तो नहीं है बल्कि कोरस से ही उनका विकास हुआ मैं समझता हूँ उसी प्रकार जिस प्रकार से हमारी रासलीला का हुआ मंदिरों में रासलीला में कोरस वही नाटकी प्रयोजन है वही, वही फंक्शंस जो जो जो ए, ए, ग्रीक नाटकों में का का है। केवल लिए कि हमारी विकास भी, भी धार्मिक गायन और और, और, और नृत्य से हुआ तो ये सारे इस प्रकार के तत्व हैं ये ये रूढ़ियां हैं जिनका हमें ज्ञान आवश्यक है और जिनसे हम जुड़े हुए हैं सैकड़ों सालों की परंपराओं से सदियों से अपने ही देश में नहीं बल्कि नाट की आदान प्रदान के और आयात के नाटकीय तत्वों के साहित्य के प्रभावों की चर्चा हम करते हैं और हमने हम जानते हैं हमारे पर प्रभाव पिछले सौ वर्षों में तो वो आयात न भी हो प्रभाव बाहर का न भी हो फिर भी नाटक जैसा मैंने कहा एक ओर तो अत्यंत राष्ट्रीय कला है हमारे समाज में हमारे जीवन में हमारी जड़ों में हमारी भूमि में है वह है और, और हम सैकड़ों सालों से जुड़े हुए हैं दूसरी ओर उसमें कितने ही ऐसे तत्व हैं कितने ऐसे व्यवहार हैं रूढ़ियाँ हैं जिनका शायद अंतर्राष्ट्रीय रूप है जैसे मैंने अभी बताया आप अभी पंद्रह साल पहले जर्मनी में नाट्यकार ब्रष्ट हुआ उसने जो नाट्य लेखन में प्रदर्शन में जिन व्यवहारों रूढ़ियों का जाहिर है कि ब्रष्ट हमारे यहाँ से चुरा नहीं ले गए शायद उनको कुछ जानकारी भी नहीं थी लेकिन कुछ आवश्यकताएं हुई कुछ परिवर्तन करना चाहते थे तो जो पूर्वी नाट्य परम्परा है जापान की चीन की भारत की उनके नाटकों में स्टोरी टेलर है कथावाचक है उनके नाटकों में सूत्रधार है उनके नाटकों में दृश्य बहुत बार बदलते हैं घटना से बदलता है जिस तरह से हमारे लोक नाटकों में संस्कृत नाटकों में है मैंने या आप ले लें जापान में उनका काबू की है उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा यक्षगान है तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी होता है और उनसे वो जुड़े हुए हैं फ्रांस में इस प्रकार के नए प्रयोग हो रहे हैं तो नाट्य लेखन के नाट्य प्रदर्शन की क्या रूढ़ियाँ हैं सैकड़ों वर्षों में उनका क्या राष्ट्रीय रूप है क्या राष्ट्रीय इतिहास है और किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय उनमें क्या तत्व हैं इनकी भी जानकारी अत्यंत आवश्यक है तभी हम और क्या नब हमने नाटक समीक्षा में हिंदी की पढ़ा कि यथार्थवादी परम्परा ने रंगमंची नाट्य हमारे नाटकों से स्वगत कथन का को कर दिया स्वगत कथन को निर्वासित कर दिया वास्तव में बिजली के प्रयोग ने अगर अगर बिजली का आविष्कार न होता तो स्वगत कथन आज भी हमारे नाटकों में होता वो इस तरह के कई ऐसे तत्व हैं या हमारा जो ये पिक्चर फ्रेम स्टेज है वो किस प्रकार से अनुशासित करता है हमारे हमारे रचना विधान को हमारी दर्शन योजना को ये सारी चीज़ें हैं इसलिए वो दोहरा दायित्व तो समीक्षक पर पड़ जाता है दर्शक के में कुछ अत्यंत व्यवहारिक कुछ बातें और जैसा कि हम जानते हैं कि किस प्रकार से उसकी रुचियाँ उसके संस्कार उसके विश्वास विश्वास अनुशासित करते हैं विषयों के चुनाव को और जैसा नाटककार अपनी कथा के कहने की पद्धति में तो स्वतंत्र है हालांकि वहाँ पर भी अनुशासित है रंगशाला के उससे लेकिन क्या कथा चुने इसमें वो निश्चित रूप से और हम जानते हैं कि फ्रांस की ऐसी कामतियाँ हैं ऐसे ऐसे कॉमेडीज़ हैं जो किंग्लैंड में अमेरिका में नहीं वो उनमें कोई रुचि दर्शक ले सकते जिस प्रकार से भारतीय जी ने कहा वो आदिमर के कुछ प्रस्यन है गुजराती के वो हिंदी में अनूदित होकर दिल्ली में खेले गए तो बिल्कुल नहीं सफल हुए उनके खुद नाटक गुजराती में है, अब तो ऐसी स्थिति में समझता हूँ होती जा रही है कि एक बड़े शहर में अलग अलग एक कॉलोनी के या एक मोहल्ले के दर्शक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं और होंगे तो इसलिए और दर्शक हिंदी जो उसका जो व्यावहारिक पक्ष है हिंदी में दर्शक समाज का तो तो उसके लिए जैसा अध्यक्ष महोदय ने भी कुछ सुझाव दिए और हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं उसके लिए कुछ व्यावहारिक हमें कदम उठाना चाहिए और इस संबंध में मेरी धारणा ये है बड़े शहरों में तो जो जो कॉलोनीज़ हैं छोटी बस्तियाँ हैं उनमें मध्य वर्ग मैं दिल्ली की बात कह सकता हूँ विशेष रूप से ऐसा वर्ग है जो नाटक में जा सकता है वैसे दर्शक की समस्या तो विदेशों में हो रही है जो उनका जो दर्शक समाज था नाटक का बहुत ही संवेदनशील उत्साही वो उस टेलीविज़न देखता है सिनेमा देखता है तो उनको भी उनको वापस लाना है हमारे यहाँ वापस लाने की प्रक्रिया शायद ज़रूरी नहीं है शायद कर भी नहीं सकते तो पैदा करना है रंगमंच के लिए दर्शक समाज वापस लाने की बात इतनी है भी नहीं हो शायद हो भी नहीं सकती तो उसके लिए एक एक तो जैसे विश्वविद्यालय ऐसे क्षेत्र हैं पर अगर नाटक हो कुछ तो सुविधा हो तो वहाँ जो विद्यार्थियों का दर्शक समूह है वही बाद में विकसित होकर के सुसंकृत होकर के हमारे नागरिक रंगमंच का दर्शक समाज बन सकता है वो वंचित हम उससे हम वंचित अपने को रख रहे हैं ये एक बड़ी भारी कठिनाई है इसी प्रकार जैसे मैंने कहा बस्तियाँ हैं वहाँ पर बड़े शहरों में जाकर के अगर हम करें नाटक तो दर्शक समाज मिल सकता है और समीक्षा के समय बहुत ले रहा हूँ तो बहुत ही व्यावहारिक बातें करके कि इसमें कोई संदेह नहीं हम सभी जानते हैं कि हमारी जो नाटक समीक्षा है वो वर्णात्मक है साहित्यिक है और इन तत्वों की अवहेलना होती है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जब तक आप कौन से ये बाह्य तत्व नाट्यकृत को प्रभावित करते हैं अनुशासित करते हैं इनकी चर्चा नहीं करेंगे इनकी व्याख्या नहीं करेंगे तब तक हमारी जो नाट्य समीक्षा है वो एकांगी है अधूरी है और वो और और इसलिए और भी बात ये महत्वपूर्ण क्योंकि नाटक एक ऐसी विधा है जहां पर समीक्षा का प्रभाव रचनात्मक कार्य पर इतना तात्कालिक पड़ता है आप आप देखेंगे काव्य हम सभी जानते हैं अपने अनुभव से हो सकता है पूरे एक दशक दो दशक काव्य लिखा जाए उसका मूल्यांकन बीस वर्ष बाद हो उसकी समीक्षा सही बीस वर्ष बाद हो लेकिन नाटक में अनिवार्य है और अगर वो साथ साथ उसका मूल्यांकन ठीक, ठीक ठीक नहीं होता जाता तो हमारा रचनात्मक कार्य जो नाटक क्षेत्र में वो वो गिरता है और उसका उसका स्तर नीचा होता है ये हम सभी जानते हैं इसलिए वहाँ पर ये अत्यंत अनिवार्य हो जाता है लेकिन वो भी हम हम सभी जानते हैं पिछले 20-25 वर्षों से हम वो उसी को दोहराते चले आ रहे हैं और हमारी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई कभी हम मूल्यांकन करते हैं शास्त्रीय शब्दावली से आधार पर कभी हम पश्चिमी से जितना कार्य हमने काव्य क्षेत्र की काव्य की समीक्षा में किया उनका दो, दोनों का समन्वय और उनके आधार पर कुछ नितांत स्थूल हिंदी काव्यशास्त्र के सिद्धांत तत्व व्यवहार वो भी नाटक के क्षेत्र में नहीं कर सके और एक विरोधाभास की स्थिति में पड़े हैं ना तो एक और हम जुड़ पाते हैं जो हमारा प्रदर्शन है नाटक का समसामयिक जो क्रियाकलाप है ना हम अपनी जो शास्त्रीय जो परंपरा है नाट्य समीक्षा की उससे जुड़ पाते ना जो हमने पश्चिम से लिया उनका कोई समन्वय कर पाते हैं ये सारी स्थिति है इसीलिए हमारे नाटक का और यही कारण हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रसाद के नाटकों में अनभिनय कह दिया गया मैं समझता हूँ इसकी जिम्मेदारी सबसे बहुत बड़ी हमारी नाट्य समीक्षा पर है चालीस वर्षों से हम तीस वर्षों से हम अपनी नाट समीक्षा में ये बात कहते चले आ रहे हैं बल्कि अब तो बाहर ये बात कही जा रही है और बाहर से शायद विश्वविद्यालय में भी ये कुछ थोड़ा सा बदले है ये धारणा कि प्रसाद के नाटक अनभिनय नहीं है क्योंकि तो केवल इसी कारण से दुनिया में किसी भी भाषा का किसी देश का नाटक अनभिनय नहीं कहा जाता कि उसमें दृश्य बदलते हैं उसमें घटनास्थल बदलते हैं उसमें स्वगत कथन है उसमें साहित्यिक संवाद हैं उसमें गीत हैं उसमें नृत्य हैं कभी नहीं होता इसमें ना भ्रष्ट के नाटक भ्रष्ट के नाटकों में तो शायद पचास साठ दृश्य होंगे रसोई घर से लेकर लड़ाई के मोर्चे तक उनके नाटक और सारे विश्व के नाट्य लेखन पर उनकी प्रदर्शन की पद्धतियाँ उनका नाट्य लेखन पर भाव डाल रहा है तो और, और इस इसमें इस प्रक्रिया में हम जो जो हमारा वो था नाटक के संबंध में प्रदर्शन के संबंध में जो एक कल्पना प्रधान व्यंजनात्मक प्रतीकात्मक जो दृष्टि थी प्रदर्शन में उसमें वो उसके निकट पश्चिमी नाट्य लेखन, का नाट लेखन का प्रदर्शन आ रहा है क्योंकि हमने ये अनुभव कर लिया कि की लेखन और प्रदर्शन में पिछले सौ वर्ष की वो बेकार हो गई है और उसका तो अधिक अच्छा प्रतिफल हम हम फिल्म के माध्यम में पा जाते हैं इसलिए नाटक को तो अब इससे दूर होना है इससे भागना है और सारा इतना बड़ा इस, इस मुक्ति का आंदोलन इतना व्यापक है सारे विश्व में सारे देशों में कि इस मुक्त के आंदोलन में हमारे जो की पूर्वी देशों की जो परंपराएं हैं उनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और हो रहा है और हमारे स्वयं अपने देश में विभिन्न भाषा क्षेत्रों में जो कल्पनाशील निर्देशक और और, और लेखक हैं नाटककार वे इस रहे हैं और, और इन तत्वों को ले रहे हैं और समाहित कर रहे हैं क्योंकि वहां पर भी हमारा जो संघर्ष की स्थिति थी नाट्य लेखन में दो विरोधी परंपराओं और और और पद्धतियों का जो मेल हुआ नाट्य लेखन में प्रदर्शन में तो एक एक संघात था संघर्ष था और और जिस वो जो एक एक क्राइसिस थी संकट था शिल्प का और प्रदर्शन के व्यवहारों का मूल्यों का उसका समाधान धीरे धीरे अब हो रहा है और हमारे नाटक लेखक और, और निर्देशक उसको खोज रहे हैं अत्यंत व्यवहारिक सुझाव नाट्य समीक्षा के बारे में मैं ये देना चाहता हूँ विशेषकर इसलिए कि अध्यक्ष महोदय हैं और वे भारतीय हिंदी परिषद जैसी संस्था के अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय हिंदी परिषद जैसी कोई संस्था एक छोटी समिति का गठन करे और इस प्रश्न पर विचार करे किस प्रकार से ये भारतीय जी ने भी और लोगों ने भी ये बात उठाई थी कि नाट्य समीक्षा में जो दोष है शायद नाट्य पद्धति एक शिक्षण पद्धति जो है उसके दोषों से भी जुड़े हुए हैं अगर वहां सुधार किया जाए तो यहाँ भी कुछ सुधार हो सकता है तो वो अगर इस प्रकार का कोई समीक्षा करे जिस पर विचार करे कुछ अपने सुझाव दे जैसे उदाहरण के लिए कुछ अंक होते हैं नाटक के उसके लिए तो अगर कम से कम ये हो जाए कि पांच अंक दस अंक सहपाठ की बात की जाती थी नाट्यारभित प्ले रीडिंग छोटे छोटे टुकड़ों में प्रसाद का नाटक एक अंक ले लिया गया पढ़े गए और उसमें अध्यापक या बाहर के कोई व्यक्ति आकर के परीक्षक पांच अंक दस अंक इस प्रकार को निर्धारित किए जाएँ तो वो एक हो सकता है उसे थोड़ा सा संस्कार बनेंगे और हमारे मूल्यांकन की दृष्टि केवल बात करवाएँ तो उससे काफ़ी चीज़ें साफ होती हैं उसके अर्थों के और उसके विधान के संचित विधान के दूसरा हो सकता है कि जो नाटक कोर्स में है उसका प्रदर्शन विद्यार्थियों को दिखाया जाए कोई दल बुला करके आयोजन करके किस प्रकार से और उसका प्रदर्शन का मूल्यांकन कराया जाए और उसके संबंध में उनको कुछ विचार लिए जाए उसके संबंध में कुछ अंक हो सकते हैं तीसरा उस समझता हूँ बहुत ही उपयोगी ये कार्य हो सकता है कम से कम समय में और ये सारे जो अंतरिम जो कार्य योजनाएं मैं बता रहा हूं इसलिए कि हमारे यहां शायद 10-5 वर्ष भी नाटक के विभाग नहीं हो सके जैसे कि विदेशों में है और थिएटर यूनिवर्सिटी थिएटर का जैसा कोई विकास असंभव का है 10-15 तो वर्ष तब तक के लिए इस प्रकार के अगर कुछ योजनाएं करें तो इससे लाभ हो सकता है दूसरा ये बताया कि ये संघुप्त ही कोर्स में अंधायुग है तो एक कोई निर्देशक जाकर के उन पर दो तीन वार्ताएँ दें निर्देशन की दृष्टि है कि क्या इसमें तत्व हैं क्या कठिनाइयाँ हैं प्रसाद के नाटकों को लेकर के हो सकता है और और चाहे उस अंग न भी हो लेकिन उससे थोड़ा सा दृष्टि साफ होगी हमारे विद्यार्थियों को उससे बहुत बड़ा लाभ होगा और इस प्रकार की समिति साधारणतः अध्यक्ष महोदय क्षमा करेंगे विश्वविद्यालय की समितियों में के लिए बाहर के व्यक्ति अधिकारी नहीं समझे जाते लेकिन इस प्रकार की समिति में बाहर के व्यक्ति आवश्यक होंगे तभी तो पूरा विचार हो सकता है इस तरह के कुछ मैं समझता हूँ अंतरिम रूप से कुछ कार्य किए जा सकते हैं और दूसरा जैसा कि और भी कहा जा चुका है जब तक हमारी जो प्रदर्शन होते हैं उसकी समीक्षा हमारे पत्रों में नहीं होगी दैनिक पत्र में साप्ताहिक में ये अत्यंत आवश्यक है कि हमारी न, हमारी भाषा का जो नाट्य प्रदर्शन है हमारी भाषाओं में उसकी समीक्षाएं छपें पत्रों में हमारे दैनिक में साप्ताहिक में अंग्रेजी के पत्रों में जब तक समीक्षाएं होती रहेंगी तब तक उससे हम लाभ नहीं उठा सकते और ये, ये बड़े दुख की बात है दिल्ली में इतना काम होता है लेकिन हमारे जो दैनिक पत्र है साप्ताहिक पत्र हिंदी के वो इसको ध्यान नहीं देते उदासीन है तो ये उसका जो व्यवहारिक पक्ष है उससे जुड़ना चाहिए इस प्रकार के बहुत ही <स्थारीग> अब मैं मुख्य तो अतिथि चंद्रबन मेहता जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपना वक्तव्य आरंभ करने के की mr chairman i am giving you about 20 minutes back because i am only speaking for about 10 minutes i am a playwright i am an actor also produce plays at times at my age of 64 i am teaching dramatics the university classes today but i was never in my lifetime a critic and therefore i am out of place today at this place however you all know that when a paper is prepared a month earlier on the fourth day it becomes stale and outdated therefore i will skip over and suggest only two things which may be useful for the competent and sincere workers of the anamika the organizers had asked me a question write something about natya andolan and how it could be made samriddh now that means how the theater movement can be enriched it can be enriched by a good play we have discussed the good play all these 3 days we have discussed the stage ability of the play all these 3 days it was also discussed that we must have a team of able actors Discussed, so I skip over. It was also discussed to have a suitable place called the theatre. There, I would like to offer a suggestion that in 1958, a symposium was held in Delhi of architects, producers, playwrights, and actors. Where, after about three days' proceedings, a sort of a brochure was published. Price rupee one. Nobody has yet bought it. unfortunately by the bharat natya san very in all the sketches all the measurements every little detail about how a theater could be built are given if you just refer to it you may save some money uh, for paying to the architect and that will give you a great uh, help as far as new theaters are to be built so i skip over that part also and i i've come to a suggested workable plan which may be useful for future let a committee of experts select 12 or 15 plays classical as well as of variety of range to be staged one by one deciding its priority planning to planning to work ahead two let us recruit 20 actors, both males and females, with monthly salary of rupees 300. That comes to about 72,000 rupees per year. That is about two lakhs and sixteen thousand for three years. We spend about 84,000 rupees for equipment, which would make the whole cost rupees three lakhs. A rigorous training for six months, necessary as we go to Kalakshetra or. or arnaculum we find that a very rigorous training is given for bharatnatyam and kathakali therefore training in all departments of dramatics acting to backstage work carpentry to painting to lighting sweeping to furnishing set making to costume making and everything which would come to about 3 lakhs and we may engage to write a few plays at least two playwrights with a promise that they will learn to write and master the craft and promise not to quarrel among themselves and they may be paid by way of honorarium from the beginning out of another 2 lakhs along with the office staff the initial rupees 5 lakhs will start yielding not only interest but will will return some of the capital with all this one can contrive to manage If somebody can contrive to manage to fork out rupees ten lakhs for building of a theatre, I guarantee he will get his ten percent interest on the troupe, and will be able to put up far better shows month by month. The troupe is expected to go round the country, since it is the Hindi theatre, and the whole of India it is clientele. All the same, the theatre is being built, and at home, in spite of their absence of the troupe. the theater will get its rentals so there will not be any loss so in all rupees 15 lakhs is not a staggering figure to my mind a very negligible one when one considers the benefit that the language will derive and gains that the hindi theater will get if the government were to spend a crore of rupees for a national theater in delhi rupees 15 lakh is nothing for a national language the government may help after some time but let us forget that for the moment you can start in calcutta bidar's bombay delhi anywhere you find it convenient but one will have to do it either today or tomorrow lastly to achieve this it is to be done by a committee let the committee be a small personnel as small as possible only of persons who are committed to the cause dedicated to see that the progress is made the personnel must be selected irrespective of his bank account or political position or the government office to achieve this theater art should not be treated in an amateurish or prematurerist level it should be serious profession not professing to be a hobby to entertain a hobby is to promote snobbery hypocrisy to shirk responsibility to justify shipshot work and secondly i'm sorry to say yet there is an ugly aspect associated around this art after 45 years of experience of theater work i do feel that there are large pockets in this country in certain social circles where the theater work is looked upon as undignified and dishonorable this prejudice is getting removed but will have to be removed completely and quickly therefore the theater work is a hard work and requires a strenuous cooperative effort always keeping in mind to correct and better our performances the responsibility is great since hindi is marked out to grow into a great language the hindi writers in the field of drama will have to write and produce dramas greater than the sanskrit classics in order to strike the world dumb since india will be represented in hindi language outside the vastar canvas one will have to work with a broad vision and practical experience i thank you for your courtesy and kindness <laughs> मैं श्री बालकृष्ण राव जी से निवेदन करूंगा कि वे आज के विषय से संबंध अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करेंगे आदरणीय अध्यक्ष महोदय दे, उपस्थित देवी और सज्जनों मुझसे जब पहले यह कहा गया शायद परसों कि मैं आज की गोष्ठी में कुछ बोलूं तो मैंने साहस निमंत्रण स्वीकार कर लिया आज जब समय निकट आया तो कुछ संकोच हो रहा था पर दोबारा कहने पर अपने संकोच पर विजय पाकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हो गया मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि यह संकोच क्यों था और इस पर विजय किस प्रकार पा सका संकोच स्पष्ट है इस कारण था कि नाटक से मेरे मित्र नगेन्द्र का जैसे जीवन संपर्क नहीं रहा है वैसे ही मेरा भी नहीं रहा है नगेन्द्र ने तो एक बार अभिनय भी किया था और अपने अभिनय के कारण उस नाटक की बल्लियां गिरा दी मुझसे ये दुष्कर्म भी कभी नहीं हुआ पर एक कारण था जिससे मुझे बल मिला और मैं अपने संकोच पर विजय पा सका नगेन्द्र ने क्षमा करें अध्यक्ष जी ने अपने भाषण में यह कहा कि हम विशेषज्ञता की ओर बढ़ रहे हैं यह प्रवृत्ति है आधुनिक यह प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ़ गई है साहित्य में कि हम यह समझते हैं कि हम जिस विधा में रचना करते हैं केवल उसी विधा के बारे में बात भी कर सकते हैं कुछ ही दिन हुए मैं अपने मित्र यशपाल से एक कविता के विषय में बात कर रहा था उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता था यशपाल ने कहा कि भाई ये तो मेरा क्षेत्र नहीं है मैंने कहा भले आदमी तुम्हारा क्षेत्र नहीं है इसके कोई माने होते हैं अगर साहित्य तुम्हारा क्षेत्र है तो ये कैसे कह सकते हो कविता तुम्हारा क्षेत्र नहीं है क्यों नहीं है? तुम विशेष जानकारी न रखते हो ये माना लेकिन कुछ भी कहने में असमर्थ हो क्योंकि तुम्हारा क्षेत्र नहीं है ये दूसरी तो प्रकार की बात हुई कि हम नाक के डॉक्टर हैं कान का इलाज नहीं कर सकते मैं ये समझता हूं कि नाटक कविता कहानी उपन्यास जो कुछ भी साहित्य के अंतर्गत है वो हम सबका क्षेत्र है उचित क्षेत्र है यदि हम साहित्य में रुचि रखते हैं तो हम संकोच किसी भी विधा के बारे में बात कर सकते हैं और इतना ही नहीं यदि हम सामान्य जन हैं, लेखक नहीं हैं, समीक्षक नहीं हैं, तो भी हम साधिकार साहित्य की प्रत्येक विधा के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि यदि साहित्य सबके लिए नहीं है तो कम से कम मेरी अल्पमति में वो भ्रष्ट है लक्ष्य हमारे साहित्य पर केवल नाटक पर ही नहीं मैं विशेष रूप से कविता के लिए कहूंगा एक बहुत बड़ा संकट समय है वह है साहित्यिकता का हमारी बहुतेरी कविता इतनी साहित्यिक हो रही है आजकल कि वो साहित्यिक कृति अधिक है कविता कम है मैं बड़े आदर के साथ इस साहित्यिकता से अपने साहित्यिक बंधुओं को सावधान करना चाहूँगा यह अवसर इसके लिए बहुत उपयुक्त है नाटक साहित्यिक नाटक हो अन्यथा वो नाटक की क्षति कर रहा है क्यों कर रहा है हम क्या ये समझते हैं कि प्याले लाल आवारा की कहानियां उनके उपन्यास कुशवाहा कुशवाहांत के उपन्यास अगर छपते हैं हजारों की संख्या में बिकते हैं लोग पढ़ते हैं तो इसकी वजह से उपन्यास साहित्य क्षति हो रही है अगर बहुत चलती हुई गजलें नजमे पद्य सिनेमा के गीत ये लोकप्रिय हैं, तो उसकी वजह से कविता की क्षति होती है यदि उसके कारण जनरुचि जन, जनरुचि इतनी विकृत हो जाती है कि हमारे लिए कोई भावक वर्ग ही नहीं मिलता हमारे सींग कहीं समा ही नहीं सकते तो धन्य है हमारी कलाकारिता और हमारी साहित्यिकता हम निगम्य है अगर जनरुचि को बदलने में अपनी ओर उसे खींचने में हमारी कविता या हमारा अन्ना समर्थ नहीं है यदि उसके लिए यह आवश्यक है कि हम भर्सना करें उन लोगों की उन कलाकारों की जो अपने को कलाकार समझते ही हैं जो सैकड़ों हजारों की तादाद में लोगों को अपनी ओर खींचते हैं यदि हम उनको रोके बगैर अपने पैर जमा नहीं सकते तो हमें कोट है कमी है। मैं समझता हूँ कि नाटक के क्षेत्र में ये बात इस समय हिंदी के हिंदी जगत में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है दिल्ली कलकत्ता बंबई, इन तीन नगरों के थोड़े से लोग इन नगरों की जनसंख्या को देखते हुए थोड़े से लोग ही हैं वो जो नाटक में रुचि रखते हैं केवल उनके बल पर केवल बड़े बड़े समाचार पत्रों में प्रशंसा पाकर हिंदी के नाटक या कोई भी नाटक सचमुच जीवित नहीं हो सकते सक्रिय नहीं हो सकते जनसमूह भारत का शिक्षित जनसमूह भी दिल्ली कलकत्ता बंबई की जनसंख्या से कहीं बढ़ा और यदि नाटक देखने वालों की रुचि साहित्यिक नाटकों की ओर हम खींच नहीं सकते हैं तो हमें आगे बढ़कर कोशिश करके अपने को लोकप्रिय बनाने की ओर जाना चाहिए मैं अपने छोटे से नगर भारतवर्ष के नगरों को देखते हुए छोटा तो नहीं है लेकिन इस महानगरी में छोटा ही कहना होगा प्रयाग की बात करता हूं वहां कोई व्यावसायिक कंपनी नहीं है कई स्थानों में नहीं है लेकिन वहाँ बहुत से उत्साही लोग शौकिया नाटक करने वाले हैं जो समय समय पर जाड़े के मौसम में नाटक किया करते हैं देखने वाले आते हैं देखते हैं लेकिन क्योंकि एक जनरुचि का अभाव है इस कारण उन्हें कोशिश करनी पड़ती है लोगों को बुलाने की दिखाने की और जैसे शादी के दावतनामे होते हैं इष्ट मित्रों बंधु बांधवों सहित कृपया पधार कर शोभा बढ़ाएं, तो इष्ट मित्र बंधु बांधव बच्चे सब आते हैं खूब शोर मचता है नाटक के देखने में व्याघात होता है इन सब के बावजूद वो उत्साही लोग नाटक करते रहते हैं आगरे में ब्रजकला केंद्र का एक अभिनय मैंने देखा खूब शोर मचा कई बार रघुवंशी जी को स्टेज पर आकर कहना पड़ा कि भाइयों चुप रहो इस सब के बावजूद निरुत्साहित निरु, न होकर वो अपना अभिनय अपना कार्यक्रम करते रहे मैं समझता हूँ कि बीज हिंदी नाटक की सार्वजनीन सफलता का इन छोटे छोटे प्रयोगों में उन उद्योगों में है मैं समझता हूं यह मेरा विश्वास है, कि यदि हम यदि हम सार्वजनिक होने और प्रवृत्त कोई घटिया सतही नाटक खेल कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है तो हम भले ही उसे साहित्य न माने क्योंकि न मानेंगे साहित्य नहीं है इस कारण लेकिन साहित्य न होने के कारण वो हे है उपेक्षणीय है ये मैं नहीं स्वीकार करता यदि हम किसी प्रकार हिंदी भाषी जनता में नाटक देखने की रुचि उत्पन्न कर सकें बहुत बड़ी संख्या में लोग बराबर नाटक देखने जाया करें रंगशालाएं बन जाएं, और केवल सरकार की के सहायता से ही नहीं श्रेष्ठियों के धन से लोगों के उत्साह से तो एक उपलब्धि होगी जो आज की पीढ़ी के नाटककारों के लिए न सही आने वाली पीढ़ी के साहित्यिक नाटककारों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी हम उपेक्षा न करें इनकी ये मेरा एक आग्रह है दूसरी बात मैं अपने मित्र धर्मवीर भारती जी की बात याद करता हूं। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के वर्तमान अध्यक्ष गोविंद जी के नाटकों की बात की और कहा कि उनके नाटक पूजे जाते हैं जबकि साहित्यिक को नाटक उपेक्षित रह जाते हैं सच बात है हुआ है ऐसा लेकिन उसने या उनके नाटकों ने की की रचना रचना के रास्ते में कौन सी खड़ा कर कर दी कर दी आशार का एक दिन की रचना या उसके निर्देशन उसके प्रस्तुतिकरण के रास्ते में कौन सा कौन सा पहाड़ खड़ा कर दिया प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राम वर्मा का जन्मदिन उसी प्रकार एकांकी दिवस मना मानकर खेला माना जाता है जैसे गोविंददास जी का जन्मदिन नाट्य दिवस मान लिया गया इससे क्या ये नाट्य दिव, दिवस नाट्य दिवस एकांकी दिवस बाल दिवस शिक्षक दिवस ये सब इस जमाने की अजीबोगरीब चीज़ें हैं जो कि चंद चंद वर्षों तक चलेंगी फिर गायब हो जाएंगी इनके लिए हम परेशान क्यों हमें जरूरत जिस बात की है वो ये है कि हम हिंदी भाषी जनता में नाटक देखने की नाटक लिखवाने की नाटक खिलवाने की एक व्यापक रुचि पैदा करें और यदि वो काम पृथ्वीराज करते हैं पृथ्वी थिएटर्स के द्वारा किया जाता है उनका नाटक भले ही साहित्य न हो मैं स्वयं नहीं मानता कि साहित्य है लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके नाटकों ने बहुत बड़ा काम किया है मैंने उनके नाटक दिल्ली में देखे हैं ये देखा है कि कितने उत्साह से लोग उनको देखते थे क्षण भर बाद उनको भूल जाते थे केवल पृथ्वीराज को याद रखते थे सब उपलब्धियाँ हैं सब सेवाएँ हैं क्योंकि इन सब के द्वारा एक रुचि उत्पन्न हो रही है जिसकी हमें जिसके पूर्ण विकास की हमें प्रतीक्षा करनी है और उस योग हमें भी योगदान उस ओर हमें भी यो, योगदान करना है ये हमारे राजनीतिक नेता की एक भूल होती है प्रत्येक बड़े नेता की जितना बड़ा नेता होता है उतनी बड़ी भूल उसकी होती है कि वो ये आशा ही नहीं आकांक्षा करता है बल्कि विश्वास करने लगता है तो कि उसके जीवन काल में ही सब कुछ हो जाए और देश को जहां तक पहुंचाया जाना है वहां तक पहुंचाने का श्रेय तो उसे अपने जीते जी मिल जाए हम क्या उसी मर्ज के शिकार होंगे क्या हम ये नहीं स्वीकार करेंगे वस्तु स्थिति को देखते हुए कि हमारे जीवन काल में हिंदी नाटक जहां है हिंदी भाषी जनता की नाच रुचि जहां है उसे देखते हुए हमें खाद बनना है हमें केवल खाद बनकर संतोष करना है क्योंकि आगे कभी खेत लहलाएगा यदि हम इसे स्वीकार करते हैं और हम अपनी सारी शक्ति इस ओर लगाते हैं कि हम जनता में नाटक की ओर रुचि उत्पन्न करें तो हम उन सबको भी अपना सहयोगी मान लेंगे जो असाह्य स्तर पर ही सही इस रुचि को उत्पन्न करने में सहायक हो रहे हैं मैं हृदय से अपने असाहित नाटककारों पृथ्वी थिएटर पृथ्वीराज कपूर और उन सब का अभिनंदन करता हूं और मैं समझता हूं कि हिंदी नाटक की ओर जन रुचि को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है मैं उनका जय जयकार करता हुआ ये शब्द बहुत देर में आया वो भी दर्दे वाला आ गया था इसलिए मुझे उठना पड़ा तब ये कॉफ़ी ब्रेक के लिए आप लोग थोड़ा मुझे बताया गया बोर सब लोग बड़े बोर हो गए हैं तो थोड़ा कॉफ़ी ब्रेक ही सही अध्यक्ष का समाहार वक्तव्य। इस प्रकार से छह वक्ता हैं और दस मिनट से अधिक की कि किसी प्रकार से गुंजाइश नहीं है प्रत्येक वक्ता दस मिनट से अधिक नहीं ले पाएंगे इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि दस मिनट के भीतर अपना वक्तव्य भी समाप्त करने की कृपा करें इससे उनको सुविधा होगी मुझे सुविधा होगी और जो आज का जो समाज है उसको सुविधा होगी अब मैं श्री ने जैन से प्रार्थना करूंगा कि वे अपना वक्तव्य आरंभ कर दो तीन दिनों में जो I feel. दर्शनों ने ने ने या अन्य प्रकार के कर कर दी है। कर कला ने कर दी है, है, उनको बदल सके तो हमारी कला के तो मुझे लगता है कि बड़ा एक लक्षण विचार मुझको महसूस हुआ एक दृष्टि से तो दो, दो, दो प्रकार से मुझको ये बात देखने लगती है कि ये ठीक है कि ये हम का माध्यम है एक कला का रूप है उस दृष्टि पर तो तो तो विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं और हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि जो लोग कला विहीन या कला या कला विरोधी प्रकार का काम का करने में लगे हैं उनकी ओर हमें ध्यान देना कोई आवश्यक नहीं है तो ये मान सकता हूँ कि ये निसंदेह जो कला के, के विरोध में या फिर रुचि के, के विरोध में या फिर रुचि को भ्रष्ट करने के काम में जो लोग लगे हुए हैं उनसे टकराने का या उनसे करने का काम रूप से समाज में सुधार होगा पर दूसरा उसका पक्ष ये भी है कि अगर हम किसी प्रकार के कला संबंधी मान कला संबंधी आदर्श हम उन स्थापित करना चाहते हैं तो हम उन उस प्रकार के कार्य की समीक्षा किए बिना आलोचना किए बिना उसको उसके उसकी मूल्यहीनता का तो प्रदर्शित किए बिना उसको उसको उसको दिखाए बिना हम अपने काम में आगे नहीं बढ़े साधारणतः जो प्रचार के साधन हैं जिनके पास साधन है और जो विकतियों को विकतृत रुचियों करते हैं वो इतने प्रबल होते हैं और आज के युग में जबकि मांग मीडिया इतने पावरफुल हो गए हैं सशक्त हो गए हैं ये काम साधारण कलाकार के लिए बड़ा आ, बड़ी कठिनाई का हो गया है आज का कलाकार आ, जो आदर्श लेकर चलता है तो ये रंगमंच के विशेष रूप से ये बात महत्वपूर्ण है चाहे जितना आदर्श लेकर चले क्योंकि तो तो उसको एक जनता की एक दर्शक वर्ग की आवश्यकता होती है तो उनके स्तर पर अपने कार्य को उतारने के लिए मजबूर होता है तो इस दबाव के कारण वो उस स्तर पर अपने कार्य को उतारने के लिए मजबूर होता है उस दबाव से अगर वो टकराएगा नहीं उस दबाव की की आलोचना नहीं करेगा उस दबाव की विकृति का रुचिहीनता का पर्दाफाश नहीं करेगा तो अपने काम में वो आगे नहीं बढ़ सकता मूल्यों की स्थापना का रंगमंच के कार्य में सही आदर्शों की मांगों की और मूल्यों की स्थापना का, का काम बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं समझता कि दर्शक और समीक्षक दोनों इस दृष्टि से एक एक दूसरे से सम्बद्ध हैं और ये जो हर चीज हमें स्वीकार है क्योंकि तो उससे हिंदी का प्रदार होता तो ही है हिंदी का रंगमंच में कुछ लोगों की रुचि तो होती है ये हम समझते हैं हमको एक सच्चे कलात्मक रंगमंच के स्वीकार नहीं होना चाहिए साहित्य क्षेत्र में भी जो घटिया साहित्य लिखा जाता है वो लिखा जाता रहे रोकने के साधन शायद हमारे पास नहीं हो पर ये कहने का आ, हमको अधिकार होना चाहिए एक अधिकारी आद, नहीं मैं समझता हूँ एक उसके एक समीक्षक की एक सूची संपन्न पाठक वर्ग की और प्रत्येक लेखक की जिम्मेदारी है कि वो दोनों को विक्र, स्पष्ट कर सके और सामने आ सके दर्शक वर्ग की समस्या से हम आगे आपके सामने और एक दो बार रंगमंच की समीक्षा के संबंध में कहना चाहता हूँ नाटक के बारे में कहा गया है ये बात होती रही है कि वो हम हिंदी में अपने नाटक नहीं है हिंदी में अपने नाटकों की कमी है या कि नाटक होते हैं उनकी हम होती है नहीं होती है अपने कम कहा जाता है कि अपने नाटक नहीं है मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये बात कही जाती है कि अब यह नाटक नहीं है तो किस मूल की बात हम वास्तव में ए, इस बात के से करना चाहते हैं ये नहीं कि वो उनको उनका रंगमंचन हो नहीं सकता घटिया से घटिया प्रकार के नाटक होगी चाहे तो हम रंगमंचन प्रस्तुत कर दे सकते हैं पर क्या दर्शक की दृष्टि से एक कलात्मक कार्य की दृष्टि से उन सब व्यक्तियों की दृष्टि से अन्य कलाकारों की दृष्टि से, जो एक निहित उतना उतना है वो क्या उपयोगी है यह प्रश्न अभिनेता का नाटक की अभिनेता का प्रश्न है खराब से खराब नाटक को भी रंगमंच पर रखा जा सकता है कुछ कर दिया जा सकता है और और अगर चतुर निर्देशक अभिनेता उसमें ऐसा लगने लगे आपको तो तो बाबा अच्छा तो ये तो नाटक है हम उस प्रश्न की ओर इंगित करना चाहते हैं जीवन कि की ऐसी अनुभूति है जो ऐसे मूल्यों की अभिव्यक्ति है जिनको हम संस्कार मानते हैं, द्वारा व्यक्ति के मन का, का, का, का उसकी का, उसकी उसकी रुचि संस्कार होता है। है, क्या वो हमको अनुभूति देती जिससे जो हमें अधिक सक्षम मनुष्य बनाती है इन चीजों की दृष्टि से हम कहते हैं कि नाटक उपयोगी है या नहीं और यही प्रश्न उसकी साहित्यता का और उसकी और मैं समझता हूँ कि जो बात बड़ी जरूरी है के क्षेत्र में नाटक के क्षेत्र में भी कहना कि हिंदी के नाटक का प्रसार की बात विशेष रूप से संबंध नाटक को काव्य के रूप में समझने का गया एक तो जो पश्चिमी यथार्थवाद का प्रभाव गाना कई प्रकार के कारणों से हमारे पड़ा उसमें हमने परंपरा के अनुसार भी नाटक को काव्य मानने का जो एक विशेष दृष्टिकोण था उसको छोड़ दिया और ये जो आज की मांग है से, या कि उसमें जो नाटक के माध्यम से जो बात कही जा रही है वो एक ऐसी दृष्टि को एक अनुभूति को एक सार्थक हमारे सामने प्रदर्शन करती है कि हम करते हैं और जिसको कहना रहा है तो क्योंकि नहीं तो नाटक और उसको मनोरंजन से हटाकर एक संस्कार देने वाली वस्तु के रूप में प्रतिष्ठा कहा जाता है कि साहित्य की जैसी समीक्षा होती है वैसी नाटक की हो सकती है और प्रकार की हो सकती है और उसके लिए एक ही प्रकार की एक दृष्टि पर रंगमंच के में, के के क्षेत्र क्षेत्र में, में नाटक नाटक एक एक और भी तत्व विशेष रूप से नहीं थे, जिसकी हमारे स्तर तक है, के द्वारा है। द्वारा पर तुरंत ही उसके बाद जब उसका रंगमंचन होता है तो वो अन्य कलाओं की भी का का सहारा मूल रूप में लेती है और उसमें दो तीन कलाएं इस प्रकार से निहित है जिनके सम्यक ज्ञान के बिना जिनकी सम्यक अनुभव के बिना जिनके माध्यम से एक अनुभूति की ग्रहणशीलता के बिना सही समीक्षा नाटक की कभी भी संभव नहीं हो सकती नाटक को अभिनय के माध्यम से जब जब उसका प्रदर्शन होता है उसमें अभिनेता अभिनय की कला एक विशेष रूप से निहित है अब अगर हम अभिनय ये सिर्फ विधा का प्रश्न नहीं है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी ग्रहणशीलता काव्य के प्रति है काव्य के द्वारा जीवन की अनुभूति को ग्रहण कर सकते हैं पर संगीत के माध्यम से उनकी ग्रहणशीलता शून्य होती है उनको संगीत का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता बहुत से लोग होते इसमें उनकी हीनता का प्रश्न नहीं है प्रश्न ये है कि एक विशेष प्रकार की, की कला विधा कला माध्यम से उनको वो ग्रहणशीलता प्राप्त होती है अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभिनय के माध्यम से होने वाली ग्रहणशीलता में विवेक नहीं कर सकते क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या सही है क्या झूठा है क्या मिथ्या है इसकी ग्रहणशील इसकी समझ ही नहीं हो सकती और उनका जो की समीक्षा है उनका जो ज्ञान है चाहे साहित्य शास्त्र का कितना ही अगाध क्यों ना हो किंतु उनकी नाटक के बारे में नाटक के प्रदर्शन के बारे में जो समझ है और जो समीक्षा है वो ये बहुत संभव है कि सर्वथा निस्तार हो भ्रामक हो मिथ्या हो और कृत्रिम और संस्कारहीन मूल्यों की स्थापना रंगमंच पर करने वाली हो मैं बहुत से ऐसे अपने साहित्यिक महान मित्र और पंडित मित्रों को जानता हूं, जो बड़े साहित्य के विद्वान हैं पंडित हैं पर नाटक में वो बहुत फुअर चीज़ों को पसंद करते हैं उनमें समझ ही नहीं है कि वो उस उस माध्यम से होने वाला अव्यक्त होने वाली सूक्ष्मता को ग्रहण कर सकें तो ये मैं प्रश्न समझता हूं कि नाटक की समीक्षा में नाटक के के अंदर के रंगमंच की समीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है मैं एक बात विशेष रूप से आपसे इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि नाटक के के क्षेत्र में विशेष रूप से अभिनय के क्षेत्र में पहुंचते ही हम देखते हैं कि शरीर के अंग के संचालन द्वारा कंठ के कई प्रकार के उपयोग द्वारा उसके प्रशिक्षण द्वारा हम एक भावना को एक भावना के पीछे छिपी हुई अनुभूति को ए, व्यक्त करते हैं जिस व्यक्ति का किसी प्रकार का अनुभव किसी प्रकार का की समझ किसी प्रकार की ग्रहणशीलता इन बातों इन इन विधा इन साधनों के बारे में नहीं है जो ये नहीं समझ सकता या कि जिसने आप इस बात के लिए अपने आप को प्रशिक्षित नहीं किया है कि किस प्रकार से कंठ से बात को उच्चारण करने से कहने से भावनाएं एक प्रकार का प्रभाव पैदा करेंगी और किस प्रकार करने से दूसरी प्रकार का प्रभाव पैदा करेंगी उसके लिए ये संभवतः किसी प्रकार का विवेक रंगमंच की समीक्षा में करना बहुत कठिन हो जाएगा और केवल ये प्रश्न कंठ की बात मैंने आपसे कही ये जो अभिन अभिनय शास्त्र के विद्यार्थी हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक ही नाटक कई लोग प्रदर्शित करते हैं अभिनय करते हैं कई अभिनेता उसको प्रस्तुत करते हैं और उनके अभिनय में जो अंतर आता है वो उनकी समझ के ऊपर उनके ए, अभ, उनके पास जो ये जो इक्विपमेंट है जो साधन है ए, किसी बात को अभिनय द्वारा व्यक्त करने के उसके प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है एक भावना उनको एक विशेष प्रकार से उस तंत्र के द्वारा प्राप्त होती है और उसको व्यक्त करते हैं और इससे जो परिचय है इससे परिचय से मेरा मतलब खाली शास्त्रीय जानकारी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ उससे तादात में उसके द्वारा एक भाव की एक अनुभूति की एक विचार की एक पूरी एक जीवन की दृष्टि की जो ग्रहणशीलता है वो उसके साथ जुड़ी हुई है और उसका उसकी पहचान उसकी समझ बहुत जरूरी है और ये एक ये समझ ही है जो ए, समीक्षक को दर्शक के साथ जोड़ती है मैं समझता हूँ कि समीक्षक का दायित्व तो इस मायने में बहुत बड़ा है नाटक एक ऐसा रंगमंचन ऐसी कला है जो बहुत क्षण जीवी है जो आज पुस्तक एक काव्य अगर लिखा गया है तो छपा हुआ है आपके पास उपलब्ध है आप एक बार गलती कर सकते हैं दूसरी बार उसका सही मूल्यांकन कर सकते हैं आप नहीं कर सकते तो दूसरा व्यक्ति कर सकता है पर नाटक के क्षेत्र में प्रदर्शन के क्षेत्र में जो मूल्यांकन समीक्षक को करना होता है वो उसी वक्त समय करना होता है उसके पास फिर से उसके पास जाने का समय नहीं है और उसका जो तंत्र है उसकी ग्रहणशीलता का जो तंत्र उसके पास है वो एक विशेष प्रकार का जब तक नहीं है तब तक वो उस नाटक की सही समीक्षा वो नहीं कर सकता है तो ये मैं चाहता हूँ कि इस बात पर समीक्षक और दर्शक का जो संबंध इस दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए तमाम देश में जो नाटकों की समीक्षा होती है रंगमंच की हमारे दोस्त अवस्थी साहब ने अंग्रेजी रंगमंच पर होने वाले अंग्रेजी पत्रों में होने वाली समीक्षाओं को जिक्र किया उनमें से कितनी कितनी ज़्यादा फुहड़ और कितनी बकवास होती हैं इसकी इसकी और भी हमको ध्यान रखना चाहिए और हम अनुकरण करें साहित्य की समीक्षा का काव्य की समीक्षा का या फिर पुस्तकों की समीक्षा का रंग पत्रों में नाटक के क्षेत्र में तो वो बहुत घातक होगा और समीक्षा समीक्षक कितना बड़ा नुकसान रंगमंच का कर सकता है इस ए, समस्या की ओर भी बहुत सतर्क रहना चाहिए क्योंकि जो सुविधा साहित्य में काव्य में कहानी में उपन्यास में समीक्षक को प्राप्त है वो रंगमंच के क्षेत्र में समीक्षक को प्राप्त नहीं है मैं चाहता था चाहता हूँ कि इस दृष्टि से भी हमारे समीक्षक और दर्शक के संबंध को देखने वाले लोग विचार करें इसके बहुत बहुत से पक्ष हैं जो इन, इसमें नहीं थे पर मैं अधिक विस्तार में जाकर आपसे और डर के मारे बार बार देखते मेरी तरफ लेकिन चुकी ये नियमित रूप से आमंत्रित वक्ता थे इसलिए मेरी ही गलती थी पंद्रह मिनट का समय इनको मिलना ही चाहिए था वो मिल गया है इन्होंने ले लिया अब जो वक्ता जो हैं वो अब कृपा करके दस मिनट का ही समय लें और नौ मिनट में घंटी बजा दूंगा अब मैं श्री एसपी पी चटर्जी महोदय से प्रार्थना करूंगा इन हिंदी एंड बींग ए न्यूज पेपर मैन आई वॉज वेरी डिफिडेंट टू एड्रेस दिस गैदरिंग बिकॉज आई यूज ऑन दाइड ऑफ दोरियम And it is not it is not part of my job to address meetings, but uh, some of the speeches that that I have heard this morning, it has helped me to educate myself about more about Hindi dramatic literature than about the problems of production, or than about the problems of audience reaction, or the critics' reaction to a particular play, which I thought was the subject of this convention. now in calcutta we but, uh, particularly i see uh, plays produced in many languages only recently i saw two unforgettable plays given in telugu it was given by a troupe from kuchipudi it is uh, i mean uh, if if it is to be described in terms of any literary criticism i will never be able to express the depth the content And the whole conception of the introduction of the drama. But I have heard many times being these few words being used in the speeches, like jyogchetana, or modern sensibility. But modern sensibility doesn't mean that I will be able to appreciate a play by a modern playwright, or a play being inter- interpreted by Mr. Shomu Mitra or Mr. Alkazi, and I shall be completely deaf, or I shall I shall not be able to react. To a classical play, given in the most classical fashion by a troupe from Kuchibhudi, and uh, uh, particularly, I have noticed that in the say in the last 10 or 15 years, uh, the type of Hindi comedies that we used to see by Ramish uh, Mehta or that famous play by Anand Ham Hindustan. Or the type of plays that used to be produced in Kolkata, like uh, the, the plays by Anamika, uh, like Ashar Kya Kden, or a number of Punjabi comedies, and we had a, a very successful uh, a festival of Hindi plays given by British theatres, and that was at the New Empire Theatre. But the two plays that I have seen uh, at this festival, I have noticed one thing: that the form of production or the form of uh, stagecraft. thets gains considerably things then now in the case of the uh, of the critics in every country they have to be they have to judge a play by certain terms of reference uh, dr awasti has mentioned brecht's plays i had the good fortune to see two plays in brecht's theatre and i don't know much german but i had no difficulty in understanding the play because of the superb stage craft and the entire conception of of production that uh, brest devised and that his group implemented with the help of his wife but th this is only one point of view there is another point of view that uh, i know one producer in calcutta who repeatedly says that shakespeare can be understood properly the emotions of macbeth can be properly understood by only a large group of working class people this point of, from this point of view i also disagree because the type of stage craft that has been invented and experimented on by uh, people like mr shommo mitra and dr mr al-kazim i don't think will be will be appreciated and understood by all classes of people eh uh, uh i think a particular type of training it is not all bookish training that is required for being able to appreciate that kind of modern and up to date stage craft uh now there is one difficulty there because when we criticize a play uh i always remember uh, one of my own personal experiences that is once i was critical of a bharatanatyam performance and a a very famous dancer who who gave the performance Asked me the next day that you criticised me, you demonstrate the the, the different different styles of Bharatanatyam that I that I that I gave. So that is <laughs> that is rather very difficult, you see. But uh, the point is there is that uh, some of our uh, producers and playwrights uh, have every right to disagree with the type of very conservative and orthodox literary interpretation that is being given to a play. But they also expect too much from a critic if they think that they will be able to give a Bharatanatyam demonstration on the stage. And uh, because, say, for example, uh, if you uh, uh, know how to appreciate a painting, it doesn't always mean that you will uh, paint with a brush. The main thing that is required that out of a long practice, you will develop a kind of special sensibility, a special kind of eyesight. And in the same way, you should develop a special kind of uh, hearing ability to appreciate classical music, uh, because and and that is one thing which uh, I think is still lacking in a, in our criticism, uh, and that is not exactly the uh, the education or a special kind of training, but I think a serious attitude of a student, and uh, we uh, critics sometimes forget that a drama. has been produced with considerable labor uh, and the people who are on the stage they have uh, tried to understand the meaning of the original play they have tried to give it a new interpretation they are experts in the use of lighting they know quite a lot about the sound effects and uh, it is not possible for uh, for me as a critic to understand every nuance of it but i must have a very serious attitude in trying to approach some of the problems tackled by him and i think uh, uh, the whole trouble is that some of the critics are are are very self-conscious say for example if a, a musical performance is given by uh, by bilayat khan or abhishek a critic will be inclined to uh, to put the wrong raga instead of going and asking him because if he goes and asks him he feels that uh, well he's His ignorance is ignorance is is being is being god you see uh so th these are the practical things which i have faced in my nearly 20 years of experience in writing about plays and seeing them and another thing in the case of audience i think that side by side with the level of development of stage craft and plays in india uh the level of audience is also not uh, as advanced or as it should be or it can be put the same way it it can be put this way that uh, a country or a, a, a group of players or producers deserve the type of uh, type of audience that that, uh, that uh, corresponding to the type of play or uh, that show that they produce or in other words you see the the the audience in different parts of india have not sort of uh, been able to react to many of the experiments that have been made on the stage i have seen in delhi that many of these experimental plays are not very well attended and uh, another factor which also uh, we ignore sometimes that is being the national language the development of indian national theatre one day or other has to be through hindi and there all india radio has a big role to play and i expected that the criticism of radio plays or the development of radio plays should have been given a special role in this festival uh there are many points that can be discussed but i as i as i told you that i cannot touch on any of the uh aesthetics or other points that have been touched by my previous speakers but from my practical point of view two plays that i have seen one is on the yug and the other is uh, uh, mr alkaz's uh, edipaxres uh they raised many question quest, questions in my mind and uh, they certainly marked a big advance uh, not only on the hindi stage but i should say in the theatre movement as a whole all over india and as a critic if i if i think that uh, consciously and intelligently this movement is expendent no not necessarily that simply because we we we we have changed our clothes and we have become very modernized uh we don't anymore have paintings in the style of rajput and mogol miniatures we have frames for them our stage craft has been westernized Now, that doesn't mean that we will we will make all our plays completely uh, completely westernized or completely europeanized we we are we are definitely proud of our heritage and uh, we should try to understand our classical tradition and uh, it may uh, surprise uh, it it may sound uh, very very pedantic on my part to say so but if a person uh, studies natushastra vedic aple at least uh, when i have read it i every, and every time i did it i notice that many of the definitions of stage craft and uh, and drama production given in uh, natyashastra are bound to appeal to all modern sensibility they are not something very very anachronistic in ancient uh, many of the definitions are completely eminently suitable to many of the plays that we produce today and from that point of view i think we should not be divorced from our tradition or cultural heritage But there is no harm in trying to make drama a, a, a, a drama of some universal significance, not necessarily of periodical Bengali, Telugu, or Tamil uh, meaning or or or or or in or in regional uh, uh, significance. And uh, from that point of view, I'm very happy that uh, that the that the Hindi theatre movement today represents a big and strong force. Uh, about uh, the traditional values and modern developments. मुझे काहेगा इसको? मिस बोलूंगा। हम ले बोल रहे थे कि हम करेंगे। जी। मुझे बोलो इस तरह बोलोगे? हां। तब मैं हिंदी के प्रसिद्ध नाटक पंडित लक्ष्मणान मिश्र से प्रार्थना करूंगा कि वे में अपना जिन अध्यक्ष ने मुझे नौ मिनट का अधिकार दिया है बोलने का उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व मेरा कान पकड़कर कान ही पकड़ कर कहना में कहूंगा की मैं दिल्ली में मिल गया हूँ तो मैं उनसे बहुत बड़ा अवस्था में तो मुझे पकड़ करके ले गए उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में मेरा भाषण कराया और वो भाषण तीन घंटे चलता रहा उन्होंने ये कहा था कि मिश्र जी के भाषण का कोई प्रभाव हमारे विद्यार्थियों पर नहीं पड़ेगा पर बाद में मुझे सूचना मिली कि विद्यार्थियों पर प्रभाव पड़ गया और उस प्रभाव को हटाने के लिए इनको फिर शर्म करना पड़ा यह जो इतनी बातें जो कही जा रही हैं मुझे लग रहा है कि हमारे वक्ता लोग हमारे साहित्यकार हमारे आलोचक एक निश्चित भ्रम में पड़े हुए वह भ्रम है पश्चिम से आया है पश्चिम की शब्दावली का हिंदी रूप दिया गया है और उस हिंदी अनुदित शब्दों में आलोचना होती चली जा रही है इसलिए शब्द तो बहुत मिलता है पर तत्त, तत्त कहीं नहीं मिलता भूसा बहुत है दाना देखने को बहुत कम मिल रहा अब मैं आप लोगों के सामने दाना दे रहा हूं जो दाना की मेरे जो दाना मेरे छोटे भाई बालकृष्ण राव ने अभी अभी दिया तीन दिनों के भाषण में तीन दिनों के भाषण में मैं बड़ा निराश था मुझे लगता था कि इस जात को मरना है पांच हजार वर्षो की जो परंपरा थी जिसमें हमारा लोग जीता आया था वह परंपरा मरेगी जात जीती रहे लोग जीते रहे पर जब अपनी परंपरा को मार करके जीते रहेंगे तो उनका जीना जो होगा वह भी अधम जीना होगा क्या कठिनाई है साहब क्यों कहा जाता है यह नाटक क्या रूप है काव्यशु नाटक रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तथा चतुर्थों तत्र श्लोक चतुष्टयम् तो जब इस तरह का प्रमाण है कि नाटक जो है वह केवल काव्य नहीं है काव्यों में सबसे श्रेष्ठ है तो जब हमारी आलोचक कुछ विचार कर करें तो इसको पहले खंडित करें यह उनका धर्म है मैं उनको आवाहन कर रहा हूँ कि इस मत का पहले खंडन करें और इस मत का खंडन करके सब जो विदेश से पकड़ पकड़ करके ले आ रहे हैं उसको स्थापित कर पर जब तक इस मत का खंडन न हो जाए तब तक अपनी नई स्थापना शब्दों के माध्यम से न दे तथ्यों को देखे तो जब तथ्य को कोई देखेगा तो अभी अभी जो कुछ विषय के उद्घाटन ने कहा मैं सोचता रहा कि भाई क्या कहते जा रहे हैं पश्चिमी विद्या या उनकी तो पश्चिमी विद्या है मेरे लिए वह पश्चिमी अविद्या है उस अविद्या के भवर में पढ़ करके जो नई नई बातें वो कहते चले जा रहे हैं और जब उन बातों को हम अपनी जीवन की कसौटी पर कसते हैं तो कोई रंगाता ही नहीं ना खरे का रंगाता है ना खोटे का रंगाता है तो मेरे भाई ने जो बात कही है, करे साहब ये नाटक दिवस और ये एकांकी दिवस तो चार दिन में मिट जाए आप इसकी चिंता नो करते मैं उल्लसित हो गया मुझे लगा कि नहीं अभी कहीं हमारी सांस है कि जो फिर चलने लगेगी और हम मरेंगे नहीं यह देश व्यक्ति का नहीं था व्यक्तिवाद यहां घृणित था इसीलिए इस देश में जब किसी एक एक काया से, अवतार तो तो शंकर बनाए गए कुमारिल भट्ट स्वामी कार्तिक के अवतार बनाए गए अभिनव गुप्त पादाचार्य शेष नाग के अवतार बनाए गए मंडन मिश्र ब्रह्मा के अवतार बनाए गए और अभी कर तुलसीदास पैदा हुए काल के प्रवाह में तीन तीन सौ वर्ष का समय कुछ है नहीं उनके लिए कहा गया की की यह देश जानता था कि यदि एक एक व्यक्ति की, एक देही की बहुत पूजा होगी तो शेष लोग जो है वह अधम हो जाएगा कुंठित हो जाएगा सबके मन में यह बात आएगी कि हमारी भी पूजा हो तो यह व्यक्तित्व की पूजा का अज्ञान यूनान से चलकर समूचे पश्चिमी साहित्य में रमता हुआ और जब अंग्रेजी का पूरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ गया तो हम अव्यक्ति बन गए हैं हम अब लोक काया के अंग भी नहीं मैं नहीं मानता कभी नहीं मानूंगा कि कोई नाटककार और कोई प्रस्तुतकर्ता हमारे दर्शकों का निर्माण करेगा दर्शक प्रधान है हमारा लोक प्रधान है नाटककार प्रधान नहीं है और न तो नाटक का प्रस्तुत करने वाला प्रधान है वह जैसा चाहेगा वैसा लोक को बना नहीं देगा लोक तो के द्वारा स्वयं बन करके आया है अपने गुण धर्म स्वभाव और प्रकृति के अनुकूल किसके भीतर शक्ति है कि जो हमारे को बनाएगा। भरत ने तो कहा लोक वृत्ता अनुसरण नाट्य वेदन मयाकृतम मैं लोक वृत्ति के अनुसरण में नाटक की रचना कर रहा हूं तो लोक क्या थी सचमुच यदि हम कुछ सूत्रों को लेकर के चले कि साहित्य के माध्यम से साहित्य चित्रमूर्ति और संगीत इनमें भेद नहीं है साहब। मैं चाहूँगा कि हमारे आचार्य छोटे भाई डॉक्टर इस पर विचार करें केवल माध्यम का अंतर है जीवन की किसी परिस्थिति विशेष में जब कोई देही पड़ जाता है उस परिस्थिति के कारण उसके भीतर जिन भावों का उन्मेष होता है वह जो अनुभव करता है जो भोग उठाता है वही जब शब्द के माध्यम से चित्रित किया जाता है तो वह काव्य है भले वह गद्य में लिखा जा वाण्ट भी कवि हैं। कादंबरी के लेखक उन्होंने गद्य में लिखा था तो उन्होंने जीवन की नाना विधि परिस्थितियों का निर्माण कर, उन परिस्थितियों के भीतर से उद्भूत भावों का निर्माण किया और तब रसमय बनाकर विभिन्न रसों के रूप में हमको भोग्य कराए इस अर्थ में गद्य लेखक वाण भी कवि है तो शब्द के माध्यम से जब किसी जीवन की विशेष परिस्थिति का विशेष चित्र दिया जाएगा वह काव्य होगा। होगा, होगा। जब जब रंग और रेखाओं में उत्कीर्ण वह चित्र होगा। वही जब अंग संचालन, स्वर और नाद के योग से कहा जाएगा तब वह संगीत होगा और वही जब छेनी से काट काटकर पत्थर में उत्कीर्ण कर दिया जाएगा तब इसलिए सृजन की जो पद्धति है सृष्टि कर्म जो है वह तो सबका ही समान है केवल माध्यम के, के अंतर से कोई काव्य है कोई चित्र है कोई संगीत है कोई मूर्ति तो हमारे कवियों के सामने यह समस्या बड़ी नहीं थी कालिदास ने जब साहित्य की रचना करनी आरंभ की तो कह दिया त्रिवर्ग सारंभाति भामिन ती तीन वर्ग जो हैं अर्थ धर्म और काम यही हमारे सार है तो आज का नाटक लिखने वाला यदि अपने नाटक में अर्थ जितने हमारे भौतिक साधन हैं जो वो दे सके नाटक के भीतर यदि देता है ठीक रूप में जो हमारे लोक के अनुरूप है जैसा लोक भोगता है उसके अनुसार है तब लोक रम कर देखेगा भागेगा नहीं यदि उसी तरह से धर्म वाली बात नाटक कार्य देता है लोक का भोग्य बनाकर जिसको कि लोक अपने नित्य के जीवन में भोग रहा है तब लोक उसको रम कर देखेगा फिर तब दर्शक उत्पन्न कर नहीं पड़े उसी तरह से अनुराग प्रणय काम की वृत्ति जब नाटककार जैसा लोक में होता है उस कसौटी को सत्य मान करके यदि अपने नाटक में दे रहा है तो सचमुच मैं तो नहीं जानूंगा मानूंगा इस बात को कि जिस समय इंदुमती मरी है और आज विलाप कर रहा है वह केवल आज का विलाप नहीं है जितने पढ़ने वाले हैं सब जैसे अज बन जाते हैं और सब रोने लगते हैं रथ जब रोने लगती है काम के बाद तो सब पढ़ने वाले जो हैं रती बन जाते हैं और बन करके रोने लगते हैं साहित्य से भाव वह साहित्य यह सहित भाव जो कहा गया वह तो वही ना कि जो सब का भाव हो जाए एक सूत्र बन करके जो सब में रम जाए वह साहित्य है तो जो मेरे हृदय में है वह उनके हृदय में होना चाहिए तब तो साहित्य है अन्यथा साहित्य नहीं है इसलिए आप लोग चिंता मत करें लोक के बनाने का या दर्शक के निर्माण करने का दम्भ कोई मत करे दर्शक तो स्वयं बन करके आए हैं भगवान के यहाँ से या जो नास्तिक हो प्रकृति के यहाँ से उनके भीतर उनका अर्थ है उनका धर्म है उनका काम है जीवन की नानाविध परिस्थितियों में वो जो भोग उठाते हैं जो उनको अनुभव होता है उन अनुभवों को जब वो नाटक में देखेंगे तो यदि कोई प्रेम से तृप्त है तो नाटक में रंगमंच पर प्रेम के अभिनय का दर्शन कर वह तृप्त होगा उसका अभाव भरेगा यदि कोई कायर है जो कि कभी युद्ध क्षेत्र में गया नहीं अवसर नहीं मिला जब वो देखेगा कि दो वीरों का उत्साह के ऊपर हो रहा है तो उसके उत्साह भाव की तृप्ति होगी और तब उसको वो देखेगा तो इसलिए नाटक पहले तो काव्य है सृष्टि है वो उसमें भी वही भाव जीवन की परिस्थिति का वही चित्रण है जो काव्य में है जो चित्र में है जो संगीत में यह भ्रमिट जाए सारंगधर ने कहा था काव्येश काव्य थे शास्त्रम काव्य ने शास्त्र का हनन किया काव्यम हन्य थे पर जब गीत आ गया तो गीत ने काव्य का हनन कर दिया गीतम नारी विलासेन नारी विलास में जो सुख मिला वह गीत के सुख को नीचा कर गया उतना नहीं हुआ और क्षुधया सोपिहन हन्यते पर जब भूख की ज्वाला पेट में लगी तो नारी विलास में जो आकर्षण था वह भी मर गया तब भूख की ज्वाला जो है सबसे प्रधान हो तो शब्दों को आप लोग मत लाइए और जो आपकी परंपरा कह रही है उसको आप मारना ही चाहते है, तो जानकर मारिए अज्ञानी बनकर आप मार मार देंगे गर, तो सौ दो सौ वर्ष बाद जब इस देश की चेतना जगेगी हमारी भावी प्रजा जब उठकर खड़ी होगी तो हमको और आपको बड़ा अपराधी बनाएगी बड़ा कलंकित करेगी और कहेगी कि इन सबों ने विदेश का जूठन उठाया और उस जूठन विद्वान बने रहे और हमारे जीव धर्म को इन सब ने समाप्त कर दिया अब तक जो आपने वक्तव्य सुने वे बुद्धि से प्रेरित थे ये अनुभूत से प्रेरित वक्तव्य भी आपने सुना वास्तव में ये स्रष्टा का वक्तव्य था जिसमें कि प्राण वक्ता थी उसी के अनुरूप अब श्रीमती उमा राव से प्रार्थना करूंगा कि वे इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें <laughs> <laughs> आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मित्रों परसों से इस विषय पर इतनी ज़्यादा चर्चा हो चुकी है कि मैं जो एक साधारण भावक ही हूं, उसके लिए कहने को अब कुछ वास्तव में रह नहीं गया परसों से जो चर्चाएं चर्चाएँ हुई कुछ उनका व्यावहारिक पक्ष था कुछ यहाँ समीक्षक जो आज का विषय है समीक्षक और दर्शक का से संबंध उसके बारे में बातें उठाई गई समीक्षक को बुरा भला भी बहुत कुछ कहा गया ये भी कहा गया कि वो ईमानदार नहीं है ईमानदारी से समीक्षा नहीं करता है समीक्षा के मूल्य नहीं बने हैं मानदंड स्थापित नहीं हुए मेरी समझ में जो दो एक बातें आती हैं वो पहली बात तो ये है कि मैं सोचती हूँ कि जो भी कलाकृति है सृजना है वो आगे चलती है और समीक्षा पीछे अगर आज हमको नाटक के क्षेत्र में समीक्षा का अभाव दिखता है या मूल्यों का मानदंडों का अभाव दिखता है तो सीधी बात ये है कि हमारे यहाँ नाटक का अभाव है हिन्दी में नाटकों का अभाव है रंगशालाओं का अभाव रहा है रंगमंच का अभाव रहा है कहां से मूल्य बन जाते कहां से मानदंडों की स्थापना हो जाती कहां से समीक्षक पैदा हो जाते? आज यहां हम सब बहुत प्रभावित हुए अंधायुग के प्रदर्शन से अंधायुग को लिखे हुए शायद दस वर्ष हो गए हैं इतफाक़ की बात है कि अंधायुग जब पहली बार पढ़ा गया था तो हमारे ही घर पर इलाहाबाद में भारती ने उसका पाठ किया था उस समय भी उसकी बहुत प्रशंसा हुई थी बहुत अच्छा लगा था लोगों को बहुत महत्वपूर्ण कृति उसको माना गया था पर इन दस वर्षों में क्या वो एक नाटक के रूप में उसका स्वीकरण हुआ एक अच्छे नाटक के रूप में नहीं हुआ जब तक कि अलकाजी ने उसका प्रदर्शन दिल्ली में नहीं किया अभी डॉक्टर सुरेश अवस्थी ने यहाँ ये कहा कि नाटक की समीक्षा अभी तक जो होती रही है विश्वविद्यालयों में होती रही है वो एकांगी समीक्षा रही है सर्वागीण समीक्षा नहीं हुई है बगैर रंगशाला के बग़ैर नाटक के प्रदर्शन के कैसे सर्वागीण समीक्षा समीक्षा संभव है ये मैं जानना चाहती थी ये मेरे मन में बात उठी कि इसका अगर हम इसके बारे में इस के बारे में बात करते हैं तो सीधी बात यह है कि जब तक की रंगशालाएँ ना होंगी और हम जो नाटक लिखे गए हैं ये विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं या विश्वविद्यालयों के आचार्यों द्वारा बहुत ऊंचे और बहुत बड़े माने जाते हैं जब तक कि हम उनका प्रदर्शन न देखें रंगमंच के ऊपर उनको न देखें तब तक कैसे हम उनका पूरा मूल्यांकन कर सकते हैं कैसे उनको उन मानदंडों पर खड़ा या खोटा उतार सकते हैं जो कि मानदंड हमको प्राप्त हुए हैं पश्चिम से या अपनी पुरानी परंपरा से या कहीं से भी एक बात तो ये मेरे मन में उठी दूसरी बात जहां समीक्षक की ईमानदारी की बात कही गई वो मैंने इन दस वर्षों में हिंदी के क्षेत्र में जो कुछ देखा जाना है उसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि समीक्षक अच्छा तटस्थ होना एक बहुत ही मार्के की बात है क्योंकि जो भी कलाकार है अगर आप उसकी प्रशंसा करें तो आप अच्छे समीक्षक हैं अगर आप उसकी चीज़ के बारे में कुछ कहते हैं तो आप जो कह रहे हैं जो आलोचना कह रहे हैं जो बात है वो बात छोटी है जो आप क्या हैं आप किसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं किसी गुट में हैं या नहीं हैं या आपके कोई पूर्वाग्रह हैं या नहीं हैं इस बात पर सारी सारा ध्यान इस ओर चला जाता है कि आपकी अपनी स्थिति क्या है आपकी बात में कोई दम है या नहीं इस पर कोई ध्यान नहीं देता मैं स्वयं अभी हमारे एक पूर्व वक्ता ने रेडियो प्लेज और रेडियो के बारे में बात की मैं स्वयं रेडियो का की समीक्षा करती रही हूं काफ़ी वर्षों से करती रही मेरा अपना अनुभव है आज शायद विनोदी रस्तोगी जी मौजूद नहीं है उन्हीं के एक प्रोडक्शन के बारे में उसकी मैंने तारीफ की मैं बहुत अच्छी समीक्षक बहुत बुद्धिमान बहुत योग्य दूसरे प्रोडक्शन में मैंने बुराई बताई मैं बिल्कुल अयोग्य मुझे कोई समझ बूझ नहीं मेरी बिल्कुल दृष्टि था कि मैंने हिम्मत की कहने की कि मैं कोई उनके प्रोडक्शन में बुराई थी इस तरीके की चीज़ें ये एक कोई नाटक के क्षेत्र में नहीं ये हिंदी में पूरे समीक्षा के क्षेत्र में व्याप्त हैं छाई हुई हैं बुरी तरह से छाई हुई हैं और जब तक ये चीज़ें हिंदी के अन्य क्षेत्रों से नहीं हटेंगी मैं नहीं समझती कि नाटक के क्षेत्र में ये आसानी से हट सकती हैं एक अनुरोध मेरा अवश्य है मैं समीक्षक नहीं हूँ और कल परसों से इसका भी नारा लगाया गया कि दर्शक को प्रशिक्षित होना चाहिए और चूँकि अभी तक कोई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं हुआ है इसलिए कोई प्रमाण पत्र प्राप्त दर्शक भी नहीं हूँ पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगी अनुरोध करना चाहूँगी समीक्षकों से जैसे नेवी जी हैं या डॉक्टर सुरेश अवस्थी जो आज उन्होंने भाषण दिए जहाँ मानदंडों की और मूल्यों की बात की कि वे आगे बढ़कर क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो एक अगुवा बनने वाला काम है तो अगुआ जब वो बने तो निसंकोच अपने गुरुजनों का भी संकोच त्याग के अपने मित्रों का भी संकोच त्याग के जो कुछ जो कुछ नाटक अभी तक हमारे यहाँ लिखे गए हैं जो भी लिखे गए हैं उनको पहले उन मानदंडों पर मूल्यों पर खराया फूटा होता आगे जो आएंगे तो निश्चय ही समीक्षकों को इससे थोड़ी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा पूरा उनका भी दम बंधेगा जो आगे आएंगे कि वो किस प्रकार की समीक्षा करें और किस प्रकार की समीक्षा की जानी चाहिए समीक्षक के सामने एक प्रश्न भी उठता है उसको तो एक पत्र उसी माध्यम की आवश्यकता होती है जिस माध्यम से वो अपनी बात कहे ये मैं शायद बात होगी लोगों को लो तो अच्छी न लगे पर ये भी एक मानी बात है कि हमारे यहाँ कला के हर क्षेत्र में मैं सोचती हूँ ये केवल हिंदी की बात नहीं है गुटबंदी हो ही जाती है कोई आज का आज का एक ये फैशन तो क्या कहूँ एक आज की एक वस्तु स्थिति है कि कुछ थोड़ी बहुत गुटबंदी हो जाती है जहाँ पर कि संकोच मन में आ जाता है समीक्षक के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति है कि वो उस संकोच को त्याग के अपनी समीक्षा लिखे एक चीज़ केवल एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी वो ये कि यहाँ पर साहित्यिक नाटकों के बारे में बहुत बल दिया गया साहित्यिक गुणों के बारे में कलात्मक गुणों के बारे में मैं नेमीचंद जी ने जो बातें कहीं उनसे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ और बड़े अच्छे बड़े सुलझे हुए ढंग से उन्होंने अपनी बात कही मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जहाँ हम साहित्यिक गुणों की अपेक्षा रखते हैं और साहित्यिक कलात्मक गुणों को ढूंढना चाहते हैं देखना चाहते हैं वहाँ थोड़ा सा ध्यान इसका भी रखें कि जहाँ हमको ज़रा सी चीज़ दिखे उसको बहुत बड़ा बना के और बहुत ये ना समझने लगें कि बस इससे ज़्यादा आगे और कोई चीज़ ना होगी आज जो नाटक साहित्यिक नाटक कहे जाते हैं वो क्या वास्तव में उनमें वो गुण मौजूद हैं जिन गुणों के हम जिन गुणों को हम आदर्श मानते हैं या समझते हैं या जिनके बल पर आज रेपिटेशन्स बन जाती हैं जिन चीज़ों के बल पर एक थोड़ा सा साहित्यिक पुट कहीं अगर आपको दिख गया तो उसके बल पर बहुत बड़ी रेपिटेशन बन गई क्या वो चीज़ अच्छी है समीक्षकों को हमारे जो अगुवा समीक्षक बनेंगे आज नाटक के क्षेत्र क्षेत्र में नाटक एक नई चीज़ है हमारे लिए रंगशालाएं हैं नहीं अब बन रही हैं उनके लिए मानदंड भी बनाने वाले बिल्कुल अगवा लोग होंगे वो वो लोग इस इस चीज़ का निश्चयपूर्वक ध्यान रखें कि बहुत आसानी से जो कि हिंदी में आजकल हो गया है अब दुर्भाग्य से हो गया है कि बहुत आसानी से बहुत बड़ी बड़ी रेपूटेशंस न बन जाएँ ये मेरा अनुरोध है थोड़ी सी दो चार बातें कहना चाहती थी बहुत कुछ कहा जा चुका है उसी को दोहराना ज़रूरत नहीं और मैं बहुत आभारी हूं कि मुझको यह अवसर दिया। अब दो वक्ता और हैं और ये वक्ता सूची से बाहर हैं इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पाँच पाँच मिनट में अपने वक्ता समाप्त करने की कृपा करें एक डॉक्टर मैनी पंजाब विश्वविद्यालय के और एक पंडित अम्बालाल जी मूनलाइट थिएटर कलकत्ता से संबद्ध हैं तो मैं पहले डॉक्टर अम्बालाल जी से प्रार्थना करूँगा कि कृपा करके अपना वक्त सज्जनों, सभापति था और और के के मुख्य मुख्य कार्यकर्ता, कार्यकर्ताओं बारे में मैं दो शब्द करवे भी चाहे बुरे लगे लगे या भले कि मुखिया चाहिए को एक तुलसीदास जी ने कहा है कि मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक पाले पोषे सकल अंग तुलसी सहित विवेक यानी जो मुखिया होता है मुख्य जो कार्य करता है उनको सम रखना चाहिए और सब खाएं तो खाने के लिए तो सिर्फ मुख्य ही है मुंह से खाएंगे लेकिन अपने अंगों अंगों का पोषण करें एक को गिरा दें एक को उठा दें ये मेरी दृष्टि का वो सवाल है मैं आक्षेप नहीं करता लेकिन मैं यहाँ इस ऐसे से खड़ा हूँ कि शायद मेरे जितने नाटक यहाँ किसी ने नहीं लिखे होंगे यानि 50 से 60 नाटक मैं मुलाइट के व्यवसायी रंग मंच पर लिख चुका हूं और 15 साल से आपके समीप हूं फिर भी मुझे दुख की बात है कि मैं आपके सामने मैं आपको नहीं परिचयमय हूं ना आप मुझे पहचानते हैं जब बाहर से अच्छे सज्जन कि कितनी सहमत के साथ में आपने ये अनामिका का उद्घाटन किया है और उसके लिए कितनी कितनी आपको तकलीफें होती हैं और कितना कितना भला बुरा सुनना भी पड़ता है तो उसी तौर से हम भी जिससे अपने पेट के पोषण के लिए करते हैं कलाकार में भी दो वर्ग हैं एक वेतन कलाकार हैं और एक अवेतन कलाकार हैं लेकिन जो वेतन लेके काम करते हैं उनकी स्थिति को आपने शायद नहीं देखा है कि जो बोलने में पढ़ने में कुछ भी कुछ नहीं जानते सिर्फ जानते हैं अपना कार्य और अपने बाल बच्चों का पोषण करना और वो भी ऐसे जमाने में बहुत ही मुश्किल हो गया है कि जि, जिस जमाने में वही पचास साठ या सत्तर अस्सी रुपए पैदा करते हैं जिस वक्त में आगा आशर कश्मीरी साहब और बेताब साहब नारायण साहब तो उनके जमाने में जो उनका आदर था और जो उनमें हस्तियां थी वो शक्ति थी इनको आप साहबों ने शायद दिया है वो तालिब साहब के जिनका लिखा हुआ हरिश्चंद्र अभी तक में छोटे छोटे गांव में और कोने में भी हो रहा है और उसको आदर से पब्लिक देख रही है तो क्या कारण है कि हमको आप भूल जाए आप देखें हमारी क्षति हो तो उसका निवारण करें इसके लिए मैं एक दो शब्द कह दूंगा कि दृष्टांत तो है कि मनोरंजन के तौर से के एक माता थी तो अपने बेटे को कहा कि अब्दुल्ला तू ये क्या करता है तू इजार पहन कोई पैजामा पहन पतलून पहन ये लुंगी क्या पहनता है और चड्डी क्या पहनता है अब्दुल्ला चड्डी वाला अब्दुल्ला चड्डी वाला सब कहते हैं तो कहता है अच्छा तो देखो ईद का समय आ गया तो उन्होंने एक इजार बनवा ली और आके कर, देखो अम्मा ये इजार देखा अरे ये बेटा ये क्या किया ना पिया तो दो एक बड़ी थी अरे ये तो बुरा किया दर्जी से कहा दर्जी ने ना कहा मां से कहा माँ इसको जरा एक बालिश कम कर दो माता ने कहा अच्छा देख लूंगी बहन से भी कहा के इसको एक कम कर देना बीवी से भी कहा कि इसको एक बालिश कम कर लेना अब ऐसा-ऐसा ये हुआ कि माता को सम, समझ समझ में आया कि बुरा लगेगा बेटे को तो उसने भी चश्मा चढ़ा के उसको एक बारिश काट दिया थोड़ी देर हुई उसके बाद में उसे सिराने रख दिया तो बहन को ख्याल आया कि भाई को बुरा लगेगा तो भाई बहन ने भी काट दिया थोड़ी देर के बाद मैं बीवी को ख्याल आया कि मियाँ को बुरा लगेगा तो इनकी तो ईद बिगड़ेगी मेरी तो जिंदगी बिगड़ेगी इसलिए उन्होंने भी आयसला से एक बालिश काट के फिर रख दिया सुबह हुई और उन्होंने गुसल करके जैसे बिस्मिल्लाह करके जैसे पहन लिया तो वही चंडी की चडनी रह गई अब्दुल्ला की चंडी रह गई तो उसी तौर से हमारे यहाँ भी होता है कि एक तरफ से बढ़ाते हैं तो एक तरफ से घटाते हैं ममता से प्यार से लेकिन घटाते हैं काटते हैं तो उसके बदले में सब एकत्र हूँ व्यवसायी बिजनेस या तो वो हो हम सब व्यवसायबूल करते हैं कि मैं भी एक गुजराती किताब पढ़ा हुआ हूँ और इतना ही पढ़ा हूँ लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ तो कोशिश से सब कुछ होता है तो हम सब आप मिलकर पब्लिक दर्शक और समीक्षक हो लेखक हो कलाकार हो बेकार हो कोई भी हो लेकिन एक होकर करेंगे तभी इसका उद्धार होगा